समझ लो कि किसी के गुरुजी बहुत उच्च चुपटी के संत हैं सिद्ध हैं तो उससे ही हमारा काम बन जाएगा श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए किंतु एक डाल कबीरदास कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे एक डाल दो पंछी बैठे एक गुरु इतला गुरु की करनी गुरु जाएंगे केले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला इसलिए भैया गुरुजी भी भजन नहीं करेंगे तो उनको भी गोता खाना पड़ेगा और चेला भजन नहीं करेगा तो चेला को भी गोता खाना पड़ेगा भजन तो करना पड़ेगा पुण्य भले ही मिल जाए अन्य किसी प्रकार से लेकिन आत्म कल्याण जीव का अपना कल्याण बिना भगवान नाम के सम्भव नहीं है इसलिए बारी मते ग्रत हो ये बरू सिकता ते बरू तेल बिनु हरि भजन न भव भवतरी यह सिद्धांत अपेल भजन के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है पर चल पड़े तो फिर मुड़कर पीछे देखना नहीं चाहिए निरंतर चलते रहना चाहिए कई साधकों की एक समस्या और है तो ये है वे बड़े तीव्र गति से भजन में लगते हैं साधन में लगते हैं लेकिन फिर कुछ दिन बाद विमुख हो जाते हैं साधन से उनका मार्ग बदल जाता है वे भटक जाते हैं तो आखिर ऐसा कैसे होता है शास्त्रों में लिखा है महापुरुषों का अनुभव है बिना अपराध के साधन में विक्षेप नहीं आता गऊ के प्रति संत के प्रति गुरु के प्रति भगवान के प्रति तीर्थ के प्रति ब्राह्मण के प्रति किसी ने किसी के प्रति जब कोई अपराध बन जाता है चाहे वह मानसिक हो अथवा वाचिक हो अथवा क्रियात्मक अपराध हो अपराध ही साधन को नष्ट करता है साधन से विमुख बनाता है साधन से उदासीन करता है इसलिए अपराध से बचते हुए निरंतर साधन करना चाहिए हम आपको बात सत्य कह रहे हैं सौभाग्य से यदि कोई ऐसा जीव ठाकुर जी हमारे निकट भेज देते हैं जिसको हम देखते हैं कि अभी इसकी भजन में खूब सुंदर रुचि है तो हम तो पीछे पड़ के एक बात समझाते हैं सब दुनिया घूमो तो भी कोई फायदा नहीं और न घूमो तो भी कोई हानि नहीं है हानि भजन न करने से है लाभ भजन करने से है इसलिए सारी वृत्तियों को समाप्त करके सारे संकल्पों को समाप्त करके भीतर से अपने हाथ पैर तोड़ करके वृत्तियों को मरोड़ करके एक जगह पड़ जाओ किसी एक महत्पुरुष का आश्रय लेकर साधन में लग जाओ और साधन में कोई थोड़े मोड़े समय तक नहीं लगना है कि चार महीने का अनुष्ठान और छह महीने का अनुष्ठान हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाकर कहता महाराज जी हम अनुष्ठान करेंगे हमें अनुष्ठान बताइए तो महाराज जी कहते थे अनुष्ठानी संतों से अनुष्ठान पूछना चाहिए हमने जीवन में कोई अनुष्ठान किया नहीं तो हम क्या अनुष्ठान बताएंगे अनुष्ठानी संतों से पूछो पर कोई ज्यादा आग्रह करता तो महाराज जी कहते हमारी समझ में नहीं आता लोग चार महीने छ महीने दस महीने साल भर दो साल बारह साल पंद्रह साल साधन करते हैं और साधन करने के बाद फिर पुनः उनकी वृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है और जो कुछ किया उसे वे स्वयं अपने ही व्यवहार से नष्ट कर देते हैं ऐसे साधन से क्या लाभ इसलिए यदि कोई हमसे अनुष्ठान की पूछ है तो साधक का तो संपूर्ण जीवन ही अनुष्ठान होता है उसे अंतिम क्षण तक अनुष्ठान करना चाहिए और एक जन्म दो जन्म नहीं जन्म को टिलग रगड़ हमारी परऊ कुमारी करोड़ जन्म की रगड़ ये संकल्प कर ले तो करोड़ जन्म तक रगड़ नहीं करनी पड़ेगी इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन बस अपनी वृत्तियों को मोड़कर गुरुजनों के चरणों में समर्पित होकर के साधन में लग जाए बहुत सुख है भगवत स्मरण में भगवत चिंतन में कितना सुख है भगवान की जैसे जिनको यथ किंचित भी उस सुख की अनुभूति हो गई है वे उसका अनुभव कर सकते हैं सब लोग अनुभव नहीं कर सकते जिन्हें सुख नहीं मिला है उनको दस पांच माला भी भारी पड़ता है और जिन्हें सुख मिल गया है क्या कहना महाराज उस सुख से बढ़कर कोई सुख है क्या ये हम जो कह रहे हैं ये भी दो नंबर तीन नंबर की बात है एक नंबर की बात है भीतर अंतर्मुख होकर के और हम अपने प्रेमास्पद के नाम रूप पूर्ण लीला में डूब जाएं, ये सर्वोच्च बात सबसे श्रेष्ठ बात इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से जो साधन मिले उसी साधन को करना चाहिए उसी विद्या को ग्रहण करना चाहिए और उसी से लाभ होता है यवक्रीत ऋषि मर गए थे फिर पुनः तपस्या करके अरवा वसु ने तपस्या करके उन्हें जीवित कर दिया और परावसु भी ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए और जब ये पुनर्जीवित हो गए यवक्रीत ऋषि अब इनका अहंकार खत्म हो गया बोले ठीक समझाते थे इंद्र, यदि हम परंपरा से पढ़ करके ज्ञानी भय होते तो इतना अहंकार मुझ में नहीं होता इसलिए परंपरा से प्राप्त ज्ञान ही जीव का कल्याण करने वाला है पांडवों ने उत्तराखंड की यात्रा की है और महाराज उत्तराखंड तो उत्तराखंड है कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं केदारनाथ में लोग गए थे उनमें से जो बचके आ गए उनको आज भी सपने में वही प्रलयकारी दृश्य दिखाई पड़ता है हमारे यहाँ ठाकुर जी के मलुकपीठ में एक महात्मा है ठाकुर जी की दया से ठीक से भजन में लगे हैं वो कहते हैं, हमने एक दिन पूछा उनसे मैंने कहा कि कुछ बताओ महात्मा बोले महाराज अभी तक तो साधन तो ठीक चल रहा है लेकिन अभी भी कई बार सपने में हमको वही दृश्य दिखाई पड़ता है माने चित्त पर उसका इतना भयंकर प्रभाव पड़ गया कि आज भी वो दृश्य दिखाई पड़ता है बड़ा भयंकर है महाराज प्रलय ही था एक प्रकार से तो पहाड़ में जाने पर कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता इस घटना के गहराई पर विवेचन करने का अवकाश भी नहीं है हमारे भीतरी संवेदना इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति है वे पवित्र देव क्षेत्र में गए हैं उन सबकी सदगति हो वे सब भगवान की कृपा करुणा को प्राप्त करके कृतार्थ में लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे क्योंकि कल से तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन चल रहा है तीर्थों में अमर्यादित तरीके से जब हम जाते हैं तो तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता ही कुपित होकर के और इस प्रकार की घटनाए हो जाती है इसलिए हमारे जो प्राचीन तीर्थ हैं, उनमें लोग तीर्थ की मर्यादा से नहीं जा रहे हैं, तीर्थों को दूषित कर रहे हैं, न करने योग्य कृत्य वहां किए जा रहे हैं इसका सब का दुष्परिणाम है इसलिए सैलानी बनकर पर्यटक बनकर भले ही दुनिया में और कहीं जाओ लेकिन तीर्थों में श्रद्धा और आस्था लेकर के जाओ और पवित्रता और मर्यादा पूर्वक जाओ सभी तीर्थों के सेवन का लाभ है श्री लोमश महर्षि वर्णन कर रहे हैं कैलास पर्वत राज्यो जनमुता ष्यो जन, हा। जन हा। यत्र देवा सम याशाला यारत हे युधिष्ठिर यहाँ से देखो कैलास पर्वत का दर्शन होना आरंभ हो गया कैलाश पर्वत को प्रणाम करो यह छह योजन ऊंचा है छह योजन ऊंचे का मतलब होता है चौबीस कोष ऊंचा है चार कोष का एक योजन होता है इतना ऊंचा यह पर्वत है देवता इसके ऊपर आते जाते रहते हैं आज भी कैलाश दिव्य है कैलाश की परिक्रमा लोग करते हैं ऊपर तो उसके जाना अत्यंत कठिन है वह अत्यंत दुर्गम है कैलाश के ऊपर कोई नहीं जाता कैलाश की परिक्रमा ही की जाती है उसके निकट विशालापुरी बद्रिकाश्रम तीर्थ है प्राचीन कैलाश जाने का जो रास्ता है वो बद्रिकाश्रम होकर के ही है किन्तु अब वह भाग पहले मानसरोवर भारत में ही स्थित था बाद में वह चीन के अतिक्रमण में चला गया नहीं तो हम लोग मानसरोवर की यात्रा कैलाश की यात्रा बड़ी सरलता से करते थे बद्रीनाथ पहुंचने वाला कैलाश पहुंच जाता मानसरोवर पहुँच जाता बड़े सरल भाव से पैदल चल पहुंच जाता था लेकिन अब अतिक्रमण होने के कारण नेपाल होकर बड़े लंबे रास्ते से जाना पड़ता है भगवान कृपा करें महाभारत की कथा सफल हो भारत की प्राचीन सीमाए जहाँ तक थी वहाँ तक भारतवर्ष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए ये हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं भारत के तीर्थ तो कम से कम मुक्त तो हो जाएं और भारत माँ का जो विभाजन हुआ है वो विभाजन की लकीर सदा सर्वदा के लिए मिट जाए संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में बंध जाए और भारतवर्ष में गोभक्ति की प्रतिष्ठा जैसे वैदिक ऋषियों के काल में रही है वही गो माता की प्रतिष्ठा महिमा गरिमा भारतवर्ष के जन जन के हृदय में स्थापित तो हो जाए भगवान कृपा करें श्री वृन्दावन बिहारी हे राजन उत्तर दिशा वरुण की दिशा है इसलिए वरुण का पूजन करो वरुण को नमस्कार करो यमराज को प्रणाम करो जिससे कोई बाधा न आवे गंगा यमुना और यह पर्वत तुम्हारा कल्याण करे स्वस्तिवाचन कर रहे हैं लोमसी स्वस्तिते वरुण राजा यमस् समित गंगा च यमुना च पर्वत दधातु ते मरुत सहासिभ्याम शरित सरांशी च स्वस्थि देवासुरभ्य वसुभ्य महद्युते इन सबका स्मरण करके स्वस्तिवाचन किया है और अब आगे जब बढ़े हैं भीमसेन ने उत्साह दिखाया है कुलंद राज सुबाह के राज्य में होते हुए गंदमादन पर्वत की ओर बढ़ते हुए हिमालय की ओर जब प्रस्थान किया है तो उस समय अत्यंत बर्फीली हवाओं के कारण अत्यधिक शीत के कारण और हिमपात हो जाने के कारण द्रौपदी मूर्छित हो गई बेहोश होकर के द्रौपदी गिर गई नकुल और सहदेव इनकी दशा भी दयनीय हो गई। अर्जुन तो देवलोक में है आए नहीं लौट के अभी युधिष्ठिर महान महान्षा से संपन्न हैं, धैर्य पूर्वक बैठे हैं, हिमपात को सहन कर रहे है भीमसेन तो भीमसेन हैं, वज्र के तुल्य शरीर है लेकिन वह देख करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर ऐसी कहा की दादा द्रौपदी की ये दशा हो गई और नकुल सहदेव की भी ये दशा है आपका हृदय भी परमात्मा ने पता नहीं कैसा बनाया इस सब देखते हुए भी आपका मन डिगता नहीं है पता नहीं कैसा आपका मन है क्या आपको कभी अर्जुन की चिंता नहीं होती अर्जुन कहा होंगे कैसे होंगे हमें बड़ी व्याकुलता है सबको समझाया बुझाया है धर ने और इसके बाद पांडवों ने गंगा जी का वंदन किया है लोमस जी ने भगवान नाराय ने नारायण ने नरकासुर का वध कैसे किया और भगवान ने वाराह अवतार लेकर कैसे पृथ्वी का उद्धार किया हिरण्याक्ष का वध किया इन प्रसंगों को भी सुनाया है ये प्रसंग आप लोग अनेकों बार भागवत आदि की कथाओं में सुन चुके हैं इसलिए इन प्रकरणों को हम प्रणाम करते हैं बोलो यज्ञवारा भगवान की जय बोलो असुर मर्दन भगवान की जय गंध की यात्रा के समय आंधी पानी का सामना करना पड़ा द्रौपदी मूर्छित हो गई पांडवों ने उपचार किया औषधियों का प्रयोग किया तब द्रौपदी जैसे तैसे उसकी मूर्छा दूर हुई अब सब रो रहे थे रोने का कारण ये था युधिषि को आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबके हौसला पस् हो गए अब किसी का उत्साह नहीं रह गया आ, जो ब्रिजवासी ब्राह्मण आए थे ना, खूब खीर माल पुआ खाने वाले खुरचन पेड़ा और दही खाने वाले जो कहते थे नहीं नहीं हमको तो ले चलो संग में सब ठंडे पड़ गए बोले बस यहीं से बद्रीनाथ को दंडोद कर लो हो गया पानी रुकने का नाम नहीं लेता है हिमपात ऊपर से हो रहा है ठंडी लग रही है प्राण बचे यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारा तो ब्रजय बहुत अच्छा कभी तो जायवे की जरूरत ना है देखा सब निराश और उदास हैं, और युधिष्ठिर या संकल्प किए बैठे हैं कि जिन्हें लौटना हो वे वापस लौट जाएं, मैं महर्षि लोमस के साथ संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करूंगा ये धर्मो नित्या सुख दुखे स्वनिश्च्य शरीर को सुख दुख प्राप्त होते हैं शरीर अनित्य है किंतु इस अनित्य शरीर से जिस धर्म का पालन किया जाता है वह धर्म नित्य है इसलिए महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए हाँ शरीर को उतना आदर दे लो जितना में वह साधन के योग्य बना रहे लेकिन इस शरीर को आप बचा कब तक रखेंगे बचपन रहा युवावस्था रही चले गए कि नहीं चले गए ये बुढ़ापा भी नहीं रहेगा इसलिए भैया कहीं आसक्त मत हो बस यही भीतर से संकल्प कर लो सजनी चल पिए के देश चलवाप के देनी चलु पी के देश। बस जहाँ पहुंचना है वहाँ जाना है अभी इधर उधर भटकने अटकने का काम नहीं अब जाने की इच्छा सबकी है हौसला सबका पस्त है युद्ध आगे बढ़ना चाहते हैं युविस्टर ने भीमसेन की ओर देखा और कहा कि भाई देखो सबकी ये दशा हो रही है हम संकल्प कर चुके हैं तीर्थ यात्रा का हम पीछे हटने वाले नहीं है और सबकी इच्छा है तो कोई उपाय सुझाओ सब साथ कैसे चलें भीम भीमदादा बोले हमारा होनहार पुत्र घटोत कच्छ उसने कहा था कि पिताजी जब हमारी जरूरत पड़े हमारा नाम लेना हम आ जाएंगे ऐसा बेटा होना चाहिए बिना टेलीफोन बिना मोबाइल के बिना तार के बिना डाट के याद करने से ही आ जाए भीमसेन ने अपने पुत्र घटोत कच्च का स्मरण किया उसी समय घटोत कच्च उपस्थित हो गया और घटोत कच्छ ने चरणों में युधिष्ठिर के प्रणाम किया फिर अपने पिता भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया नकुल और सहदेव जो उनके चाचा हैं उनके चरणों में भी प्रणाम किया और माता द्रौपदी के चरणों में भी प्रणाम किया लोमश आदि जितने ऋषि हैं सबके चरणों में प्रणाम किया पिताजी कैसे याद किया बोले देखो तुम्हारी माता द्रौपदी की क्या दशा हो रही है और हम लोग तो साहस कर लेंगे पर तुम द्रौपदी को कंधे पर लेकर आकाश मार्ग ऐसी चलो आजकल भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो गयी ना चारो धाम के लिए तो हेलीकॉप्टर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तुम्हारा घटोत्कच ने कहा पिताजी अकेली माताजी क्यों मेरी पीठ पर बैठकर चलेंगी मैं इतना विशाल काय हूं कि समस्त ऋषियों के सहित ब्राह्मणों के सहित और युधिष्ठिर आदि के सहित सब हमारी पीठ पर बैठ जाए सबको लेकर मैं सारे हिमालय की यात्रा करा दूंगा आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है तुम केवल माताजी को ही और वहन करो घटोत्कच ने अपने संगी साथी बुला लिए और संगी साथी बुलाकर कर साथ को एक एक असुर के कंधे पर पीठ पर ये सब चढ़ गए ब्राह्मण भी चढ़ गए और बोले बढ़िया से पकड़ के बैठे रहना सबको घुमा दिया जाएगा सबको महाराज घुमा दिया गया सब पहुंच गए केवल एक अकेले लोमश महर्षि थे जिन्होंने सवारी नहीं की क्योंकि वे सिद्ध हैं वे सिद्धों का जो आकाश में आकाश सिद्धगमन मार्ग सिद्धों का जो मार्ग है उस मार्ग से वे पैदल ही आकाश से चलने लगे और सबको विशालापुरी पहुंच गए ब्रो बद्रीनारायण भगवान ने की बद्रीनारायण में जाकर के बद्री का दर्शन किया बदरी माने बेर का पेड़ बेरिया का पेड़ उसका दर्शन किया अभी लोग जाते हैं तो बद्री का पेड़ दिखाई पड़ता वहाँ तो बदरीवन कैसे बद्री नारायण कैसे देखिए शास्त्र में जो लिखा है वह सर्वथा सत्य है किंतु जिस बेरी के पेड़ का वर्णन किया गया है वह अत्यंत अपराकृत और दिव्य है भगवान उसी के नीचे बैठकर आज भी तप कर रहे हैं इसलिए युधिष्ठिर के जैसा कोई आत्मा धर्मात्मा हो गए तो वह तो अपना चाक्षुष प्रत्यक्ष उस बदरी का कर सकता है किंतु उस प्रकार की योग्यता जिसकी नहीं होगी उसे शास्त्र में वर्णन होने के बाद भी वह दिव्य बदरी दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन बदरी न दिखाई पड़े तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए क्यूँकी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कैसी है वो बदरी उपेत पादपैर्दिव्य सदा पुष्पलोप दद्र सुष्टाच बदरी वृत्तस्कंधा मनोरमा स्निग्धाविछाया श्रिया परमयाुता पत्ररलैता मृदु विशुभा ये बद्री साम नहीं है साक्षा भगवती महालक्ष्मी ही भगवान की सेवा के लिए बदरी का पेड़ बन गई है बेर बन कर के छाया कर रही है वे फल दे रही है अपने प्रियतम को सुख पहुंचा रही है तो साक्षात लक्ष्मी जी ही बदरी बनी हुई है तो सामान्य जीव कौन उसका दर्शन करे इसका तना बड़ा विशाल है गोल है और अत्यंत चिकना है घनी छाया से युक्त है और अत्यंत सघन कोमल पत्ते बारह मास इसमें पत्ते लगे रहते हैं और 12 मास दिव्य फल इसमें लगे रहते हैं इसकी सुगंध बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत लंबी दूर तक उसकी डालियाँ फैली रहती हैं। महाराज कई श्लोकों तो में उस दिव्य बदरी का वर्णन किया गया है सब ने बदरी का दर्शन किया पूजन किया भगवान नर नारायण का दर्शन किया पूजन किया और वहाँ बदरी नारायण में हजारों ब्राह्मणों को वेद पाठ करते हुए देखा वे ऋषि निरंतर वहीं रह करके वेद पाठ करते हैं तत्रा पश्यत धर्मात्मा देव ऋषि पूजितम नर नारायण स्थानम भागीरथोप शोभित बुलो श्री नर नारायण भगवान की श्री विशाला पुरी की श्री बद्रीनाथ भगवान की सबने दर्शन किया हमारे भारतवर्ष के देवता बद्री नारायण है उनका जो श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं भगवान की तपस्या में से छठा भाग उन्हें प्राप्त हो जाता है बहुत सुंदर सूचना है आप लोग ऋषिकेश की कथा में आप लोगों ने सुना होगा इस बार कुछ पचमेड़ा महाराज जी की बद्रिकाश्रम की यात्रा भगवान के अनुग्रह से पूर्ण सफल हुई भगवान बद्री नारायण तो सदा सर्वदा से गोवृत्ति ही हैं पर हम लोग उनको गोवृत्ति नहीं बना पा रहे थे उनको बाजार का पैकेट वाला दूध से अभिषेक करते थे डेरी वाले घी से दीपक जलाते थे डेरी वाले घी का उपयोग करते थे लेकिन अब बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में यह सुंदर व्यवस्था हमेशा के लिए स्थापित हो चुकी है भगवान के अनुग्रह से भारतीय विशुद्ध भारतीय देसी गायों के दूध दही घी से बने हुए पदार्थों से ही भगवान का अभिषेक और भगवान का राग भोग की सेवा संपन्न होगी ये सबसे बड़ी बात है खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा बद्री नारायण भगवान को गोवृति बनाने की सेवा केवल एक जगह के लोगों ने कर दी बजाज परिवार के जो लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं आज भी हमने उनसे यही कहा कि आपकी कथा सफल हो गई बद्रीनाथ भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली अभी जगन्नाथ जी भी गोवृत्ति होने हैं इसलिए संपूर्ण देश से हम आवाहन करते हैं और भारत के बाहर भी जो लोग हैं उनसे भी हम आवाहन करते हैं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु का कुठु भोग और उनका महाराज भोग सब कुछ विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से ही बने उसी से उनका भोग लगे इसके लिए उदार चेता लोग आगे आएं और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के राग भोग की सेवा में जो भी अर्थ जय का भार हो उसको अत्यंत उत्साहपूर्वक बहन करें जगन्नाथ जी गोवर्ती होंगे बद्रीनाथ जी गोवृत्ति हो गए रंगनाथ रामेश्वर भगवान गोवर्ती हो जायेंगे द्वारिकाधीश प्रभु गोवर्ती हो जाएंगे, श्रीनाथ जी भी गोवर्ती हो जाएंगे और महाराज इसको गर्ग संहिता में धर्म मंडप कहा गया गर्ग संहिता में इसे धर्म मंडप कहा गया गर्ग संहिता में लिखा है कि प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को धर्म मंडप का सेवन करना चाहिए धर्म मंडप क्या है उस धर्म मंडप का प्रथम स्तंभ है बद्रीनाथ भगवान उस धर्म मंडप का द्वितीय स्तंभ है, है श्री जगन्नाथ भगवान उस धर्म मंडप का तृतीय स्तंभ है श्री रंगनाथ रामेश्वरम भगवान उस धर्म मंडप का चतुर्थ चतुर्थ स्तम्भ है श्री द्वारिका नाथ भगवान और उस धर्म मंडप के मध्य का जो स्तंभ है वो है श्री गोवर्धन भगवान श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी को गोवर्धन कहा गया तो गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी धर्म मंडप के मध्य वाले स्तंभ हैं। चारों जगह दर्शन करे और मध्य वाले श्रीनाथ जी का दर्शन न करे तो चारों की यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी मान लो कथनचित चारों जगह ना भी जा सके केवल श्रीनाथ द्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले गर्ग संहिता में लिखा है धर्म मंडप की यात्रा पूर्ण हो जाती है इसका मतलब यह मत समझ लेना कि आप लोग और जगह दर्शन न करें दर्शन करना चाहिए पर इतनी महिमा का वर्णन लिखा हुआ है ऐसा है महाराज तो कम से कम शास्त्रों में जिसे धर्म मंडप कहा गया इस धर्म मंडप में तो विशुद्ध भारतीय देसी गायों के दूध दही घी का व्यवहार होने लग जाए भगवान कृपा करें ऐसा हो जाएगा तो फिर वह मंगल क्षण दूर नहीं है जो बड़ी सहजता और सरलता से गोवंश की सुरक्षा इस देश में हो जाएगी देखिए आयोजन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं छह सात दिन का आयोजन भी कठिन पड़ जाता है लेकिन एक महीने के आयोजन में प्रत्येक आगंतुक को आदर पूर्वक विशुद्ध गोवृत्ति प्रसाद की व्यवस्था करना ये भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है बहुत बड़ी कृपा है हम गोघर्त का व्यवहार करके भी गो सेवा करते हैं गो रक्षा करते हैं क्योंकि गव्य पदार्थों का उपयोग भी गो रक्षा का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है पर भाई प्रार्थना है हमारी आज भारतीय देसी गाय के घी के नाम पर भी सब जगह पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है इसलिए सर्वोत्तम बात तो ये है कि आप अपने स्वयं गोपालक बनिए और अपने घर में भारतीय देसी गाय रखकर के और अपने घर के ठाकुर जी की सेवा और परिवार का प्रसाद आदि वो गोवृत्ति मर्यादा में आप उसको ग्रहण कीजिए सर्वोत्तम बात यह है क्योंकि बार बार कहाँ तक आप खरीदेंगे और मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा तब आपका कैसे निर्वाह होगा इसलिए सर्वोत्तम बात है स्वयं गोपालन कीजिए और फिर बड़े उत्सवों के लिए पथमेड़ा के जैसी जो अत्यंत विश्वस्त संस्था हो ऐसी विश्वस्त संस्था से संपर्क करके बड़े उत्सवों के लिए वहां से व्यवस्था हो जाएगी हमारे मलुक पीठ में व्यवस्था होती कि नहीं सब उत्सवों की चाहे कुंभ में हो चाहे स्थान में हो सारी व्यवस्था पथमेड़ा के घी से हो जाती है और ठाकुर जी की रोज की सेवा का जो खर्च है वो ठाकुर जी की जो गैया है उनसे चल जाता है नित्य की सेवा का खर्च उनसे चल जाता है आवश्यकता है जैसे एक उत्तम विकल्प जैसे एक उत्तम प्रकल्प स्थापित किया गया और काफी क्षेत्र में उसे गाय के घी की व्यवस्था हो रही है हम कहते हैं ऐसा ही प्रकल्प प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक प्रकल्प स्थापित होना चाहिए क्योंकि उसके बिना पूरे प्रांत में आपूर्ति संभव नहीं है और जो भी इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि यदि वे देशी गाय के घी का घी के नाम पर यदि लोगों की आपूर्ति कर रहे हैं तो वह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास के साथ ये स्वयं बड़ी संख्या में गोपालन करें और विशुद्ध भारतीय पद्धति की जो विशुद्ध भारतीय देशी गाय है उन्हीं के घी को बेचें घी बेचना मना नहीं है खूब घी बेचो अच्छी बात है लोगों को उपलब्ध हो रहा है लेकिन देसी घी के नाम पर भारतीय देसी गाय का घी ही होना चाहिए दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा यदि कुछ होता है तो यह छल है और जिस जहा छल घुसा हुआ है वह धर्म धर्म नहीं है वह सत्य सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो इसलिए हम कोई ऐसा नहीं कि हम किसी का विरोध या किसी का निषेध कर रहे हो केवल एक मौलिक बात कह रहे हैं कि जो भी इस क्षेत्र में काम करें वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें, हमारी विनम्र प्रार्थना केवल इतनी ही है ब्राह्मण को गाय का दूध दही घी बेचना मना है शास्त्र के अनुसार विपत्ति में पढ़कर भी ब्राह्मण दूध दही घी बेचता है तो तीन दिन में ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है शास्त्र में ऐसा लिखा है इसलिए ब्राह्मण को साधु को दूध दही घी आदि नहीं बेचना चाहिए उसे केवल यज्ञ यागाधिक कार्य करना चाहिए परमार्थ का, का काम करना चाहिए अतिथि का सत्कार करना चाहिए ये सब काम उसको करना चाहिए बेचना मना लेकिन है लेकिन वैश्यों को आज्ञा है शास्त्र की वे गो संवर्धन गोरक्षण के कार्य को धार्मिक आस्था यथावत सुरक्षित रखते हुए पौराणिक महत्व को अपने हृदय में स्थापित करते हुए वे गो वंश का पालन पोषण करते हुए उसके दूध दही घी गोबर गोमूत्र आदि से आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं उनको शास्त्राजिया है इसलिए भारतवर्ष के जो व्यापारी श्रीमंत हैं भगवान ने जिन्हें सामर्थ्य दी है उन्हें इस पवित्र कार्य में आगे बढ़ना चाहिए बहुत विशाल गोचर भूमियों को खरीद करके और सुंदर भारतीय नस्लों की गाय जो जिस क्षेत्र की नस्ल है उसी नस्ल का संवर्धन सम्पोषण करके उसके दूध दही घी पर शोध करने चाहिए और उनसे नए नए गव्य पदार्थ आविष्कार करके और वहाँ के जनता में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और उससे जो उन्हें अपने आर्थिक लाभ लेना है वो तो आर्थिक लाभ भी लें उनके लिए अनुचित नहीं है अब एक बात थोड़ी सी हल्की भी कह देते हल्की इसलिए कि कई ऐसे भी महानुभाव है जिनकी गोपालन में बड़ी श्रद्धा है और वो जब कथा सुनते तो कहते महाराज अब आप कहते हम गैया हटा नहीं सकते और चारा देने की हमारी सामर्थ नहीं है आप कहते दूध किसी को देव मत पैसा किसी से लो मत घी किसी को देव मत पैसा किसी को किसी से लो मत तो महाराज फिर हम क्या करेंगे ऐसे लोगों की भावनाओं का हम आदर करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं की वे गाय घटाएं नहीं गाय घटाए नहीं गौ सेवा खूब बढ़ावे पर और मूल्य भी लें पर उस मूल्य को अपने व्यवहार में न लावे उससे गाय का चारा दाना पानी ग्वरिया की सेवा की व्यवस्था करें इतनी छूट समय के देखते हुए उनको दी जाती है इतना वे करें नहीं तो लोग तो बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे बोले महाराज कैसे होगा हमारा काम ये बात है तो गाय की सेवा में उसको लगा करके और कोई उसमें हानि नहीं है गाय की सेवा में लगाया जा सकता है शिवृंदावन विहारी बस बात एक है वो ये है सभी लोग बहुत ध्यान से सुने और सुन करके इसको अपने जीवन का सूत्र बनावें अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय के द्रव्य को पचाने में समर्थ नहीं ये बात बिल्कुल ध्यान में बनी रहनी चाहिए इसलिए आजन्म आजीवन गाय के नाम से जो भी द्रव्य प्राप्त होवे वह गो माता की सेवा में ही लगना चाहिए धोखे से ही किसी मनुष्य के पेट में नहीं जाना चाहिए अग्नि के समान तेजस्वी जो ऋषि हैं वे भी गाय का अंश नहीं पचा सकते ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन को सेवा में लगाया जा सकता है संत सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लगाया जा सकता है गोज भंडारे से बचा हुआ धन गोसेवा में लगाया जा सकता है अतिथि सत्कार से बचा हुआ धन गोसेवा में लगाया जा सकता है विवाह आदि से बचा हुआ धन गोसेवा में लगाया जा सकता है विद्यालय और हॉस्पिटल का धन भी गोसेवा में लगाया जा सकता है लेकिन गो सेवा के लिए प्राप्त धन गोसेवा में ही लगाना चाहिए अन्यत्र नहीं आज कई आस्तिक लोगों के साथ छल भी हो रहा है जिनके पास न गाय है न गौशाला है न कोई गोसेवा को लेकर योजना है ऐसे लोग भी कई बार छल पूर्वक धन का संग्रह करने में लगे हुए हैं उन्हें लोक परलोक से भय नहीं है उनके इस भाव को देखकर हमारे चित्र में तो कम से कम बड़ी पीड़ा होती है कि वे लोभ के कारण अधोगति की ओर जा रहे हैं भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करें उस छल का सबसे बड़ा घाटा जो होता है वो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ छल हो जाता है तो फिर वह सभी संस्थाओं के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण अपना लेता है और उससे जो ईमानदारी से गोसेवा में लगे हुए लोग हैं उनको बहुत बड़ी हानि पहुंचती है गो संरक्षण गो संवर्धन के कार्य में हानि पहुंचती है इसलिए हमारा निवेदन है हमारी प्रार्थना है आप गो सेवा अवश्य करें लेकिन यह खूब अच्छी प्रकार से सोच विचार समझ करके कि जहां आवश्यकता हो जहां हमें करना चाहिए वहीं जाकर के करें और आप स्वयं अपनी नजर से जाकर गौ माता का दर्शन करें दर्शन करने और आपकी अपनी गौ माता है इसलिए गौशाला में जिस वस्तु की आवश्यकता है आप उसकी तुरंत आपूर्ति करें इससे क्या होगा अब लोगों को धन देने की फुर्सत तो है गौशाला देखने की फुर्सत नहीं है क्या हो रहा है ये जानने की फुर्सत नहीं है तब ऐसे लोगों के साथ तो छल होगा क्योंकि कोई सत्युग तो है नहीं कलयुग झूठे ही लेना झूठे ही देना झूठे ही बोले झूठ कहना इसलिए ये छल हमारे साथ न होवे इसके लिए आप गोसेवी संस्थाओं का स्वयं दर्शन करें और यथा साध्य वहाँ भगवान ने आपको जो भी योग्यता दी है उससे आप गोमाता की सेवा करें श्री वृन्दावन बिहारी जय जय श्री राधे महाराज जी कुछ दिनों तक पांडव बद्रीकाश्रम में ही विराजे और केदारनाथ भी गए गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह गए लेकिन बस उन्होंने मुख्य केंद्र बद्रीकाश्रम को बनाया वहीं कुछ समय तक पांडव विराजे एक दिन की बात है अलकनंदा गंगा में एक सुंदर कमल बहता हुआ आया और उस कमल को श्री महासती द्रौपदी ने उस कमल को गंगा जी से उठा लिया उस कमल में एक हजार दल थे उस कमल की सुगंध बड़ी दिव्य थी उस कमल को द्रौपदी ने लिया और भगवान को मन ही मन बदरी नारायण को अर्पित करके उसकी दिव्य सुगंध का उन्होंने आग्रहण किया बहुत ध्यान से सुने कोई भी उत्तम पुष्प आदि प्राप्त होवे या इत्र आदि प्राप्त हो गए तो स्वयं उसका उपभोग करना वो विषय है भोग है जो पतन का कारण है इसलिए कोई उत्तम वस्तु पुष्प इत्र आदि प्राप्त होवे अब वहाँ ठाकुर जी उपलब्ध नहीं है प्रत्यक्ष तो व्यापक भगवान जो है उनको वह निवेदित कर दे और निवेदित करके तब सु तो बंधन नहीं है इसलिए पुष्प आदि पहले भगवान को निवेदित कर देना चाहिए इसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए फिर उसे स्वीकार करना चाहिए तो श्री द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि यह दिव्य सौगंधिक पुष्प है इस पुष्प में चाहती हूँ कि धर्मराज धिष्ठ को भेज करूँ और ऐसे पुष्प और आ जाए तो मैं भगवान का पूजन एक हजार पुष्पों से करना चाहती हूँ यह मेरा मनोरथ है भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि देवी ये कोई कठिन बात नहीं है जिस दिशा से पुष्प बह के आया है उसी दिशा में कहीं न कहीं आगे और इस प्रकार के पुष्प होंगे ऐसा विचार करके भीमसेन वहाँ से चल पड़े और महाराज बड़ा विलक्षण वर्णन है पितु संस्पर्श सीतेना गंधमादन दन वायुना श्रम पिता सम्प्रष्ट तनु रुहा वायु साक्षात पिता ही है भीमसेन के बड़े सुखद स्पर्श कर रहे हैं वायु देवता ने भीमसेन की सारी थकावट हर ली उनके शरीर में रोमांच हो गया और वे चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ मानव वर्जित क्षेत्र है जहाँ हिमालय में मनुष्य का प्रवेश संभव ये तो देवता तो है ही है इसलिए मानव वर्जित क्षेत्र में पहुंच गए वहाँ का जल वहाँ के जो सरोवर थे वो बड़े सुंदर दमक रहे थे और बड़ा सुंदर वहाँ का जल था चमकीला वहाँ का जल था और श्री भीमसेन चल रहे हैं भीमसेन की सुंदरता बड़ी अद्भुत है उस सुंदरता को देखकर लग रहा है मानो कोई सौंदर्य और वीर रस एक साथ मूर्तिमान होकर के श्रृंगार रस और वीर रस एक साथ मूर्तिमान होकर के और विचरण कर रहा हो ऐसी भीमसेन की शोभा हो रही थी घुटनों से नीचे तक पहुंची हुई उनकी आजानुलंबित पूजाए दिन में जिनमें दिव्य चंदन का अंगराग है बहुत विशाल उनके सुपुष्ट कंधे हैं। वज्र के समान बज्र दंड के समान उनकी बाहुए हैं उभरा हुआ विशाल चौड़ा वक्षस्थल है शंख के समान ग्रीवा है और ये पेट बाहर निकला नहीं है भीम से ना नहीं समझना इतना खाते तो पेट बाहर निकल गया पेट वक्ष से नीचे धसा हुआ है ऐसा उनका प्रचंड तो वीर का स्वरूप आपका बड़ा सौंदर्य है भीमसेन में कमल दल के समान खिली हुई विशाल आखें हैं और सटी हुई भौए हैं भीमसेन की भोए सटी हुई थी घुघराले केश हैं जो जटाके रूप में इस समय परिवर्तित हो चुके हैं बनवास के कारण और श्री भीमसेन पुष्पों का श्रृंगार किए हुए हैं कृष्ण वृग चर्म धारण किए हुए हैं बड़ी अद्भुत उनकी शोभा हो रही है बीच बीच में वे गर्जना करते हैं उस गर्जना से लगता है कि आकाश फट गया हो ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया हो महाराज उनकी गर्जना से सिंह व्याघ्रादी जंगल छोड़कर के भाग जाते हैं सिंह भाग जाते हैं उनकी गर्जना से डर करके आगे बढ़े आगे बढ़ते बढ़ते महाराज जंगल के सिंह व्याघ्र मलमूत्र त्यागने लग गए कितने बेहोश हो गए उनकी गर्जना सुन करके ऐसा महाराज वर्णन है जैसे ही कदली बन में पहुँचे इस कदली बन में श्री हनुमान जी ने विचार किया कि मैं यहाँ निवास करता हूँ मेरे अनुज भीम से आ रहे हैं और इस समय कुछ बल का अभिमान इनमें बढ़ा हुआ है अभिमान अनेक प्रकार के पापों को जन्म दे देता है अभिमान के कारण ही पाप बनते हैं। यह मानव वर्जित दिव्य देव क्षेत्र है इस क्षेत्र में अहंकार के कारण कहीं भीमसेन से कोई अपराध न हो जाए इसलिए उनके अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज दो पर्वतों के मध्य जो सकरा मार्ग था उसी मार्ग में हनुमान जी एक वृद्ध बानर के रूप में पौ पौड़ गए पौड़े हुए है और बड़ी जोर की गर्जना कर रहे हनुमान जी जबाई हाँ लेते मुंह खोल करके बड़े बड़े दाँत उनके तीखे दिखाई पड़ते भज्र के तुल्य बड़े बड़े नख हैं हनुमान जी ने विचित्र रूप बनाया है तम तुम नादम तत सुवि भ्रातरम भीम सी नु विज्ञा हनुमान कपिही हनुमान जी महाराज ने देखा कि भीमसेन आ रहे हैं मार्ग को रोक करके हनुमान जी फोड़ गए हैं मानो भीमसेन की प्रतीक्षा ही कर रहे हों हनुमान जी अपनी पूछ को उठा देते ऐसे लगता मानो इंद्र का ध्वज हो इतनी ऊंची पूट हो जाती और उठी हुई पूछ को जब पटकते तो सारा पर्वत का क्षेत्र कांप जाता थरथर कांप जाता हनुमान जी की पूछ गिरने से वो धरती डगमगा जाती भीमसेन तो सोच रहे थे कि मैं ही बड़ा बलवान हूँ मेरी गर्दनाथ से सिंह व्याघ्र आदि मलमूत्र त्याग करके भाग रहे हैं लेकिन ये कैसा बानर है वृद्ध है जो हाई ले रहा है इसकी पूछ गिरने से और इतनी प्रकृति की यह दशा हो रही है ज्रम्हमाणा सुविपुलम सकृत ध्वज विभुक्षितम आस्फोट लांगुल जैसे इंद्र ने वज्रपात कर दिया हो ऐसी गर्जना पूछ के पटकने से होती है भीम से डरे नहीं बिल्कुल और जोर से उन्होंने गर्जना की और गर्जना करके निकट पहुंचे उन्होंने देखा कि अरे यह बानर बड़ा विचित्र है इसके रोम तपे हुए स्वर्ण के समान हैं, मुख एकदम लाल है और नेत्र बंद किए हुए हैं, लेकिन यह महान तेजस्वी मालूम पड़ता है ये कैसा विचित्र बानर है इतनी घनी इसकी रोमावली जो भी हो देवता हो यक्ष हो गंधर्व हो कोई बना रहे हमें भर, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं हमें तो सौगंधिक कमल लेने के लिए आगे बढ़ना है ऐसा विचार करके भीमसेन ने कहा कि बानर में इस मार्ग पर बढ़कर आगे की ओर जाना चाहता हूं तुम तो मेरा मार्ग रोककर क्यों पड़े हुए हो एक किनारे हो जाओ हट जाओ मेरे मार्ग को छोड़कर करके श्री हनुमान उवाचो बोलो श्री बसाला बालाजी महाराज की देखो बालाजी का चरित्र आगे आ जाए हनुमान जी बोले भद्र पुरुष एक तो बुढ़ापे ने हमको वैसे ही घेर रखा है फिर मैं रोगी हूं वृद्ध हूं और तुम युवा हो तुम कैसे व्यक्ति हो तुम्हारे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है दया शून्य व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है वो सज्जन पुरुष नहीं कहा जा सकता कि मरथम सरोजस से हम सुख सुखता प्रबोधिता सुख पूर्वक सोया था तुमने हमको जगा दिया और ननु नाम त्वया कार्या दया भूते सुजानता तुम्हें तो सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए देखो हम लोग पशु योनि के प्राणी हैं हम धर्म को क्या जाने पर मनुष्य तो धर्म को जानता है धर्म के रहस्य को जानता है और धर्म का सार है दयाम कुर जंतुसु प्राणी मात्र पर दया करना हनुमान जी कहते यही धर्म का सार है तुम देखने में मनुष्य जैसे लगते हो कुलीन मनुष्य मालूम पड़ते हो बड़े सुंदर हो रूपवान हो बलवान हो लेकिन लगता है तुम धर्म शून्य हो तुमने सज्जनों की सेवा नहीं की है संतों का संग नहीं किया है नक्व धर्मम बिजा नसी बुधानोपासी तस्वया अल्प बुद्ध तुमने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है संतों का गुरुजनों का संग नहीं किया है तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी मंद होती मंद मालूम पड़ती है ज्यादा शारीरिक बलवान लोग बुद्धि के भी कमजोर होते हैं आज बात समझ में आ गई क्यों ये भी ऐसा न होता तो बेचारे बनवे सुखपूर्वक विचरने वाले प्राणियों को तुम व्यर्थ में अट्ठाह करके गर्जना करके इतना दुखी क्यों बनाते तो प्राणियों को दुखी करना यह मनुष्यता नहीं है आप स्वयं जियो दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने दो यही मनुष्यता है इसलिए और अब तुम क्यों आये हो यहाँ न तो यहाँ मानवीय भावना है न ही मनुष्यों का प्रवेश है इसलिए तुम यहाँ से वापस लौट जाओ क्योंकि ये देवलोक का मार्ग यहाँ से आरंभ हो जाता है मनुष्यलोक यहाँ समाप्त हो गया है और मनुष्यलोक की सीमा के आगे मनुष्य नहीं बढ़ सकता है इसलिए तुम मर्यादा का पालन करो और यहाँ से पीछे हट जाओ यदि तुम भूखे हो तो मेरे पास बहुत मीठे अमृत जैसे फल हैं बढ़िया केला पकड़े खूब केला खाओ केलो में कैलोरी कैसे बहुत ज्यादा होती है, है। जितना मेहनत किए हो सब पूर्ति हो जाएगी केला खाने ऐसी भीमसेन ने कहा कि कि बानर श्रेष्ठ आपकी आकृति बानर की है किंतु आप ब्राह्मण नहीं आप बानर नहीं है आप तो कोई दिव्यात्मा मालूम पड़ते हैं क्यों इतनी कठोर भाषा का मुझसे प्रयोग करने, करने की हिम्मत मनुष्य की तो क्या चले किसी देवता में भी नहीं है हमसे इतना कठोर कोई नहीं बोल सकता कि तुम धर्म शून्य हो सदाचार शून्य हो निर्बल हो बुद्ध हो ऐसा कोई नहीं कर सकता आप तुम बिना किसी संकोच के कटु भाषा का हमसे प्रयोग कर रहे हो इससे लगता है कि तुम कोई दिव्यात्मा हो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो आप कौन हो अपना परिचय दें आपने ये बानर का रूप क्यों बनाया है मैं क्षत्रिय हूँ भरत वंश में मेरा जन्म हुआ है राजर्षि पांडु हमारे पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं और माता कुंती हमारी माता है मैं धर्मराज हिस्सर का छोटा भाई भीमसेन हूं वायु ने मेरी माता के गर्व से मुझे उत्पन्न किया है इसलिए मैं भी वायु नंदन कहलाता हूं और भीमसेन ने एक बात और कह दी उन्होंने कहा कि देखो मैं हनुमान जी का छोटा भाई हनुमान जी मुस्कुरा गए हनुमान जी के छोटे भाई कैसे बोले वायु नंदन हनुमान जी भी हैं अब मैं भी वायु पुत्र हूँ इसलिए हनुमान जी का मैं छोटा भाई इसको कहते हैं चतुराई इसको कहते विस्पन्न मती बानर देखा तो बानर देखा तो हनुमान जी की याद कर ली और ये तो समझ ही गए की कोई सामान्य बानर नहीं है ये कोई दिव्य बानर है श्री हनुमान जी ने कहा भैया मैं तो एक साधारण बानर हूं मैं तुम्हें इच्छानुसार मार्ग नहीं दे सकता तुम यहीं से लौट जाओ नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे इतना सुनते भीमसेन सेन तिलमिला उठे और बोले कहे रास्ता देते हो कि नहीं सीधे सीधे रास्ता नहीं दोगे तो उठाकर तुम्हें दूर फेंक कर मैं निकल जाऊंगा हनुमान जी बोले भाई हमने पहले कह दिया मैं बूढ़ा हूँ रोगी हूँ निर्बल हूँ असक्त हूँ मुझ में उठने बैठने की शक्ति नहीं है इसलिए एक जगह पड़ा हूँ ऐसा करो यज्ञवश्यम प्रयात्यम लंगयाम प्रया यदि आपको जाना ही है आगे तो हम को लांग कर आप चले जाए भीमसेन आखिर तो युधिष्ठिर के भाई हैं। इनके स्मरण से पाप नष्ट होते हैं भीमसेन ने कहा परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक सगुण एक निर्गुण सगुण निर्गुण दो नहीं है एक ही है निर्गुण रूप में परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है चराचर में व्याप्त है और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वही सगुण विग्रह लेकर के आते हैं भक्तों पर कृपा करते हैं इसलिए वह निर्गुण परमात्मा जो प्रत्येक प्राणी के अंतर्यामी के रूप से विद्यमान है उस परमात्मा तत्व का हम सब में अनुभव करते हैं इसलिए हम किसी को लांग नहीं सकते तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है इसलिए मैं तुम्हें लांग नहीं सकता हूँ क्योंकि क्रमेयम तवाम गुरु शैव हनुमान सागरम जैसे हमारे बड़े भैया हनुमान जी समुद्र को पार कर लांग गए थे ऐसी मैं भी वायु नंदन हूँ इस पर्वत को भी लांगने की मेरी शक्ति है लेकिन मैं लांग नहीं रहा हूँ जान करके क्योंकि न जाने कितने प्राणियों का उल्लंघन होगा इसलिए कभी किसी को लांग करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए विधि है हनुमान जी हंसने लगे और उन्होंने कहा हनुमान एश हनुमान नाम सागरो ये नंगिता प्रक्षाम कथ्यता शक्य थे अरे हमने तो पहली बार इस बंदर का नाम सुना जिसका नाम हनुमान ये कौन है हनुमान नाम का बंदर जिसके बारे में तुम कहते उसने उसने समुद्र को लांघा और लंका को जलाया तो यदि तुम्हारा परिचय हो तो बता दो वो बनर कौन है अरे बोले परिचय ऐसा वैसा परिचय नहीं है भीम उवाचो भ्राता मम गुण श्लाभ्यो बुद्धि सलान्विता रामायणेती विख्यात श्रीमान वनर हमारे बड़े भैया जो अनंत गुणों के समुद्र हैं बुद्धि और बल में सबसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम और अतुलित बलधाम हैं। और क्या भैया तुमने रामायण नहीं पढ़ा है अरे रामायण नहीं पढ़ा उसका जीवन व्यर्थ है रामायण की विख्यात रामायण महामार रत्नम बंदे मिलात्मजम रामायण महामाला के रत्न है हनुमान जी आपने उनके बारे में नहीं सुना श्री राम पत्नी श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए सौ योजन समुद्र में लाख गए थे वे मेरे महान पराक्रम संपन्न मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका भाई हूँ इसलिए मैं मुझमे भी उनके जैसा पराक्रम तो नहीं है लेकिन उनका भाई होने के कारण तेरे जैसे दुष्ट बानर का प्रशासन करने में मैं समर्थ हूँ हनुमान जी से कह रहे हैं तुम्हारा शासन तो कर देंगे क्योंकि हम भी उनके भाई हैं, सामान्य नहीं है हनुमान जी बोले कि चलो ठीक है आ हम नहीं हटे तो उसे नहीं हटे तो सीधे तुम्हें यमलोक भेज दूंगा मत्सनम अकुर्बाणम तांबा नेश्ये यमक्षयम यमलोक भेज दूंगा हनुमान जी बोले यम लोग क्यों भोजोग अभी तो जीने की इच्छा है बहुत दिनों तक मत भेजो यम लोग बड़े दयालु पुरुषो लांगना चाहते नहीं मारना ठीक नहीं है मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं हमारी पूछ पकड़ कर खींच कर इस रास्ते से अलग कर दो और फिर यथे यहाँ से आगे बढ़ जाओ भीमसेन बोले ये तो बहुत अच्छी बात है ममानुकम्पया तत्पुच्छ मु गम्यताम हनुमान जी ने सोचा पूछ पकड़ के हटाना कोई बड़ी बात नहीं है तो पहले बाएं हाथ से पूछ पकड़ी वो तो हिली तक नहीं मारा तब दाहिना हाथ लगाया अरे बोले कैसी पूछ एकदम धरती से चिपकी हुई है उठती नहीं है श्री भीमसेन ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी अब विचार करें भीमसेन की शक्ति कितनी है कहते पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वे उस पूछ को तनिक हिला न सके एक भी पूछ को हिला न सके उनके रोम रोमकूपों से अधिक शक्ति लगाने के कारण रक्त के कण आ गए और वे गिर पड़े पसीने से तरब तर बतर हो गए लेकिन पूछ को नहीं हिला सके इतनी ताकत लगाई कि लगा कि धरती उठ गई से इसके मस्तक से पर पूछ नहीं उठी ऐसी स्थिति आ गई भी, भीमसेन बिचारे गिर गए और बोले प्रणिपत कौंते प्राजल इकम्रवीत चरणों में पड़ गए हाथ जोड़कर बोले प्रसिद कपिस दुर्ग्दम क्षम्यता मम कपिसार दूल आपके चर्ण, आपके चरणों में प्रणाम है मैंने जो अहंकारवश आपको कठोर वाणी का प्रयोग किया है आप क्षमा करें आप परिचय जरूर दीजिए आप सिद्ध हैं कि देवता हैं कि गंधर्व हैं कि गुहयक हैं आप भानर तो नहीं है और भीमसेन ने इतनी बड़ी बात कह दी बोले भगवन मैं आपकी शरण में आ गया मैंने अपना समर्पण आपके चरणों में कर दिया है शिष्य वाम तु पृछा आपको गुरु मान लिया है मैं चेला बनकर पूछ रहा हूँ आर्त को तो बताना ही चाहिए यह सुन कर के हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा अहम केसरी क्षेत्रे वायुना जगदायुषा आयुषा जाता कमल पत्राक्ष हनुमान नामवान रहा हे कमल कमल पत्राक्ष कमल भीमसेन में केसरी के क्षेत्र में महावली प्रबंजन वायु के द्वारा उत्पन्न भगवान शिव का स्वरूप हनुमान नाम का बानर हूँ सूर्य पुत्र सुग्रीव का मैं सचिव रहा हूँ और राम जी का मैं दास हूँ राम जी का सेवक हूँ वे मेरे प्रिय स्वामी हैं, मैं उनका भक्त हूँ अथ दास रथिर रामो न, बीरो रामो महावला विष्णु मानस रूपेण छचार वसुधा तलम भगवान श्री राम भगवान श्री रा, भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही भगवान श्री राम के रूप में अवतीर्ण हो करके उन्होंने जीवों पर कृपा की है हनुमान जी ने संक्षिप्त रामचरित्र सुनाया है राम जी के अवतार से लेकर रावण बध और राज्यभिषेक तक हनुमान जी ने संक्षिप्त चरित्र सुनाया है और चरित्र सुनाने के बाद कहा है कि बरम मया याचितो सऊ रामो राजीव लोचना हमने राम जी से वरदान मांगा क्या वरदान मांगा साकेत महाप्रयाण के समय लोके सुशत्रुहन ताव जीवे यित तथा स्वीति सचो ब्रवीत जब तक आपका मंगल में चरित्र धरती पर गाया जाए तब तक मैं धरती पर ही विराजमान रहूँ यह वरदान मुझे राम जी ने राम जी ऐसी मैंने मांगा है भगवान ने मुझे प्रदान किया है तो यहाँ आर श्री नाम के गंधर्व राज वह वीणा बजा करके हमको निरंतर राम कथा सुनाते हैं। इस कदरी बन में निवास करता हूँ भगवान ने हमको स्थाई व्यास नियुक्त कर दिया है अफ्सराय मेरे सामने नृत्य करती हैं। रामलीला का अभिनय भी मेरे सामने किया जाता है और राम जी का चरित्र भी मुझे सुनाया जाता है यह सुनते ही भीम प्रेम में विभोर हो गए उनके नेत्रों से प्रेमाश्र छक आये और वे कहने लगे कि अरे मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे आपका मंगलमय दर्शन प्राप्त होगा आज में कृतार्थ हो गया आज में धन्य हो गया मया धन्य तरो ना यदार्यम दृष्टवान हम दृष्टवान हम अपने भैया जी का दर्शन करके मैं तो धन्य धन्य हो गया और हे भगवन मेरी एक विशेष इच्छा है क्या इच्छा है बोले आपने समुद्र लाघते समय जो विशाल स्वरूप धारण किया था पर्वताकार शरीर धारण किया था उस शरीर का मैं दर्शन करना चाहता हूँ राम कथा में सुना तो मैंने भी है सुनते ही भाई पर्वताकारा लेकिन पर्वताकार हमारी समझ में नहीं आ रहा है मैं दर्शन कर लूंगा तो मुझे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा और मुझे यह पक्का विश्वास हो जाएगा की आप ही हनुमान जी हैं हनुमान जी के नाम से कोई नकली हनुमान जी हमको ठग नहीं रहे ये हमें विश्वास भी हो जाएगा हनुमान जी ने कहा अनुज भीम प्रिय भीम युग बदल गया चौबीसवीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार हुआ था और अब अट्ठाईसवीं चतुर्युगी का द्वापर चल रहा है बहुत लंबा समय बीत चुका है महाभारत के प्रमाण के अनुसार एक करोड़ पिचासी लाख और कुछ हजार वर्ष रामावतार को हो चुके हैं देखो समय आने पर वृक्ष भी छोटे हो जाते हैं पर्वत भी छोटे हो जाते हैं मनुष्य भी छोटे हो जाते हैं ये सृष्टि निरंतर क्षरण की ओर जा रही है विकास की ओर नहीं जा रही है की ओर जा रही है इसलिए अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म होते हैं अलग अलग लोगों के स्वभाव होते हैं अलग अलग प्रकार की वृत्ति होती है हनुमान जी ऐसी पूछा है श्री भीमसेन ने और युगों के अलग अलग धर्मों को भी हनुमान जी ने बताया सतयुग का धर्म क्या त्रेता का क्या द्वापर का क्या कलयुग का क्या सारी बात बताई है अंत में भीम ने कहा महाराज अपने छोटों के आग्रह को बड़े लोग पूरा करते हैं इसलिए मैं आपका छोटा भाई हूं आपका वात्सल्य भाजन हूँ इसलिए आप हमें दिखावे अवश्य हनुमान जी बोले तो ठीक है दर्शन कर लो हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम जय राम जय जय जै राम जैसे ही गर्जना हनुमान जी ने की गर्जना करते ही हनुमान जी का वह स्वरूप जो एकदम बूढ़े से लुंज पुंज के रूप में पड़े थे वो हनुमान जी इतने विशाल हो गए उस पर्वत के बड़े बड़े वृक्ष छोटी सी घास जैसी दिखाई पड़ रही थी और वे विशाल पर्वत के शिखर जिनकी योजना ऊपर ऊंचाई थी वे शिखर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई छोटे छोटे एक बिलांद के रेत के टीले बने हुए हैं करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश रूम रूम से निकल रहा था प्रचंड मध्यान्ह के सूर्य के समान नेत्र जल रहे थे हनुमान जी के मणियों से जटित आभूषण श्री अंग में और इतना विराट रूप भी भाव और प्रेम से लवालब भरा हुआ था श्री राम श्री राम श्री सीताराम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे महाराज जी उसको देखते ही भीम थरथर कांपने लग गए उनका मुख सूख गया उनको रोमांच हो गया नेत्र चकाचौंध से भर गए भय और तेज के कारण अपनी दोनों आंखें उन्होंने बंद कर ली और बोले बस बस भैया जी आप तो अपने पुराने रूप में ही आ जाओ मैं मैं सहन नहीं कर सकता आपके इस तेज को आपके इस बल को मैं सहन नहीं कर सकता तब श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के स्वयं सौम्य रूप में हनुमान जी हो गए भीमसेन ने एक प्रश्न और कर दिया उन्होंने कहा कि भैया जी एक बात बताइए इतना आपका विराट रूप है आप तो अत्यंत सरलता पूर्वक रावण का वध कर सकते थे रामजी को इतनी सेना लेकर इतना श्रम क्यों करना पड़ा हनुमान जी ने बिल्कुल ठीक है रावण में हमारा सामना करने की सामर्थ्य नहीं थी किंतु मेरे द्वारा रावण का बध कर देने से कीतनशेत राघवश तथ एक राम जी की कीर्ति नष्ट हो जाती सेवक का कर्तव्य है वह अपने स्वामी की कीर्ति बढ़ावे शिष्य का कर्तव्य है वह अपने गुरु की कीर्ति बढ़ावे पुत्र का कर्तव्य है वह अपने पिता की कीर्ति बढ़ा, अपने से बड़ों की कीर्ति बढ़ानी चाहिए अपनी कीर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और देखो मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूँ दास हूँ वे मेरे स्वामी हैं मैंने जो कुछ किया उनकी शक्ति से युक्त होकर के ही किया है मुझ में स्वतंत्र शक्ति नहीं है और भैया भीम उनकी शक्ति से ही तुम गर्ज रहे हो इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो बल का अहंकार मत करो बल का अहंकार करने ऐसी पद पद पर तुमसे अपराध बनेंगे इसलिए देखो इतना बलवान होकर मैं अहंकार नहीं करता तो फिर तुम क्यों अहंकार करते हो मेरे भाई होकर अहंकार करते हो भीमसेन थोड़े सकुचा गए लज्जीत से हो गए और भीमसेन ने कहा कि देखो तुम जाओ पुष्प लेकर के आओ लेकिन यहाँ ये कुवेर का बगीचा है झगड़ा लड़ाई हो सकता है सावधान रहना ये बड़े कूट योद्धा हैं, यक्ष बड़े बलवान होते हैं और अपनी ओर से किसी देवता का अपराध मत करना और तुम क्या चाहते हो अब तो श्री भीम सेन ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हनुमान जी ने बड़े वात्सल्य भाव पूर्वक इन्हें उठाकर हृदय से लगाया और मस्तक सुगा अपना दोनों हाथ मस्तक आरोप पधराए बोले तुमको और कुछ मनोरथ हो, हो तो बता दो तो श्री भीमसेन ने कहा कि भगवान महाभारत का युद्ध होगा उस युद्ध में आप आशीर्वाद दें मैंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वे पूर्ण हो जाएं मैंने सौ कर्मों के बद प्रतिज्ञा की है वो पूरी हो जाए और युद्ध में जहाँ कहीं मैं कमजोर पढ़ू तो मेरी गर्जना के साथ आप अपनी गर्जना को सम्मिलित कर दे जिससे शत्रुओं के हौसले पस्त हो जाए बोले बिल्कुल ठीक है तुम गर्जना करोगे हम भी तुम्हारी गर्जना में मिलाकर गर्जना कर देंगे इसलिए लिखा है यहाँ कि तदा हम ब्रह्म ये स्वर स्व रवेण रवम तब विसृज ध्वज विजय ध्वज नादान मोक्षामी दारूणान अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान हो करके तुम्हारी गर्जना के स्वर में मिलाकर मैं गर्जना करूँगा और तुम्हारे शत्रुओं के हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम्हारी विजय होगी तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है हनुमान जी अंतरधान हो गए और इसके बाद भीमसेन ने पक्का निश्चय कर लिया अब मैं कभी अपने बल का अहंकार नहीं करूंगा उनमें सौम्यता आ गई, और उन्होंने सौगंधिक मन से जाकर के कमलों का संग्रह किया और क्रोधवश नाम के राक्षसों ने आकर उनको रोका भीम ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को पराजित किया और जब वे कमलों का संग्रह करने लगे तो यक्षों ने आकर के आग पर आक्रमण किया आपने यक्षों से भयंकर युद्ध किया और उत्पात होने लगे क्योंकि वहाँ युद्ध छिड़ गया था तो युधिष्ठिर भीमसेन की खोज के लिए चल पड़े जहाँ तक मानव जा सकता है वहाँ से आगे जाना चाहते थे आकाशवाणी हुई महाराज लौट आओ यहाँ के आगे कुबेर का आश्रम है इससे आगे आप नहीं जा सकते भीम सेन यथासशल पूर्वक लौट कर आ जाएंगे ये लोग लौट करके आ गए और महाराज इधर जटासुर नाम का एक दैत्य राक्षस ये बकासुर हिडम्बासुर इन्हीं के परिवार का था ये बैर का बदला चुकाने के लिए ब्राह्मण का वेश बना करके वहाँ रह रहा था वो प्रतीक्षा में था कि भीमसेन सेन न होवे तब मैं इन सबको पकड़ के समाप्त कर दू सबके अस्त्र शस्त्रों का इसने संग्रह किया और भीमसेन युधिष्ठिर नकुल, सहदेव और उनके धनुष बाण इन सब को लेकर के ऐसे कांख में दबाकर मुट्ठी में पकड़ के ये भागा अब ये लोग सब चिल्ला रहे थे हमको बचाओ बचाओ बचाओ भीमसेन लौट करके आए और भीमसेन ने उसको ललकारा और युद्ध किया युद्ध करके भीमसेन ने उस जटासुर का बध कर दिया बोलो श्री असुर निकंदन भीमसेन महाराज की नरनारायण आश्रम होते हुए वृत्त के यहाँ पहुंचे हैं आर्षिशेण नाम के महर्षि का दर्शन किया है और आरषिशण ने प्रश्नोत्तर के रूप में धर्म के रहस्य का उपदेश किया है भीमसेन द्रौपदी के अनुरोध से पर्वत शिखर पर गए हैं वहाँ फिर आपका यक्ष और राक्षसों से युद्ध हो गया है मणिमान नाम के यक्ष जो बड़े वीर बलवान हैं, उनका भीमसेन ने बध कर दिया है और श्री यक्षराज कुबेर गंधमानधन पर्वत पर आए हैं युद्ध ने उनका दर्शन किया है प्रार्थना की है और इसके बाद उन्होंने क्षमादान कर दिया है कुबेर ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है और सांत्वना देकर प्रस्थान किया है भीमसेन को भी समझाया कि तुम दुख मत करो तुम्हारे हाथ से भी नहीं मारा जाना था वे मारे गए और अब तुम अहंकार शून्य हो करके अपने बड़े भाई के अनुगत रहते हुए इनकी आज्ञा का पालन करो देवताओं ऐसी झगड़ा करना ये तुम्हारा काम नहीं है देवताओं की सहायता के लिए तुम्हारा उतार हुआ है इसके बाद धो में युष्ठिर को मेरु पर्वत पर भी ले गए वहाँ के शिखरों पर ब्रह्मा विष्णु आदि के स्थानों को लक्ष्य करके भी दर्शन कराया सूर्य चंद्रमा की गति और ग्रह नक्षत्रों की गति का भी वर्णन किया है पांडव अब व्याकुल हो रहे हैं अर्जुन के दर्शन के लिए और इसी बीच देवराज इंद्र का रथ आकाश में प्रकट हो गया स्वर्ण में रथ जिसमें दस हजार घोड़े जुटे हुए हैं उस रथ के तहत अर्जुन ऊंचे उतर आए आपने महर्षि धौमी के चरणों में प्रणाम किया महर्षि नोमी के चरणों में प्रणाम किया सभी ब्राह्मणों के चरणों में पृथक पृथक प्रणाम किया फिर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया महाराज जी भाई भाई का प्रेम कैसा होता है युधिष्ठिर ने उनको भुजाओं में भर के बहुत देर तक छाती से लगा करके रखा और अपने प्रेम जल से उनके शरीर का अभिषेक कर दिया दोनों भाई रो रहे हैं। आज जैसे राम में श्री भरत और राम जी का मिलन हो ऐसा मिलन हो रहा है फिर भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया है भीमसेन ने भी छाती से लगा करके बहुत स्नेह प्रदर्शित किया है नकुल सहदेव ने चरणों में प्रणाम किया है नकुल सहदेव को आशीर्वाद दिया है द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया है और प्रेमवरी चितवन से भीम अर्जुन की ओर देखा है अर्जुन ने उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान किया है इस प्रकार से सब मिले सब घेर के बैठ गए हैं अर्जुन को और कहा भैया बताओ कैसे कैसे गए कैसे शंकर जी से युद्ध हुआ आपका सब बताओ कैसे निवास कब्जों से युद्ध हुआ सब अर्जुन ने कैसे तपस्या की भगवान शंकर ऐसी कैसे युद्ध हुआ कैसे पाशपतास्त्र मिला विस्तार पूर्वक सब चरित्र सुनाए हैं, और निवात कवच नाम के दानव जिनको वरदान था ब्रह्मा जी का कि देवता तुम्हें नहीं मार सकेंगे तब बोले मृत्यु का कुछ तो विधान करो तो बोले इंद्र इस इंद्र रूप से नहीं मार सकते द्वितीय रूप धारण करके मार सकते तो इंद्र का द्वितीय स्वरूप अर्जुन है इसलिए अर्जुन के हाथ ऐसी निवास कवच आदि का पाताल लोक में जाकर के देवताओं के पक्ष से अर्जुन ने युद्ध किया और उस युद्ध में अर्जुन की विजय हुई और उस विजय का महोत्सव मनाया गया कहा मनाया गया स्वर्ग में जय जयकार हुई आरती हुई और इंद्र ने अपने इंद्रासन पर बिठाकर उनका सत्कार किया इसके बाद कहा कि अब तुम कुछ दिन यही विश्राम करो धन्य है कैसा प्रेम अपने भाइयों के प्रति है अर्जुन के नेत्र भराये उन्होंने कहा कि हे पिताजी आपने बहुत स्नेह हमें यहाँ प्रदान किया है आप देवराज हैं सब कुछ ठीक है लेकिन इसके बाद भी हमें अपने भैया जी की याद आ रही है, है युधिष्ठिर की याद आ रही है अपने छोटे भाइयों की याद आ रही है मैं उनसे बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता हमें जल्दी उनके निकट पहुँचा दिया जाए आपने पहचा दिया इस प्रकार से हम लोग आपके निकट आ गए हैं अब सब बोले कि ये जो दिव्यास्त्र आपने आप सीख के आए हैं उनका प्रयोग करके थोड़ा दिखाइए ऐसा होता ना कि आप दिखाओ कैसे आप क्या सीख के आए महाराज भीमसेन के और युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने धनुष पर प्रतिशा चढ़ाई है जैसे ही टंकार कर के दिव्यास्त्रों को दिखाना चाहते थे उसी समय देवर्षि नारजी ने प्रकट होकर कहा महाराज अर्जुन ऐसा दुस्साहस मत करो बिना कारण केवल प्रदर्शन के लिए इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग वर्जित है किसी एक का भी प्रयोग करोगे तो महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा इसलिए जितेन्द्रीय पुरुष ही इस प्रकार के दिव्यास्त्रों के अधिकारी हैं ऐसा दुस्ताहस भविष्य में भी मत करना युद्ध के किसी विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है सामान्य ने ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए सबने बात को स्वीकार कर लिया नारजी की आज्ञा से उस समय जब अर्जुन नारजी की आज्ञा से दिव्यास्त्र दिखाने से के संकल्प से निवृत्त हो गए तो आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की नगाड़े बजे कि आपने महान नारद जी का आदर किया नहीं तो सब नष्ट हो जाता गंधमादन पर्वत से युधिष्ठिर लौट करके आ गए हैं और सुबाह नगर विशाफ पहुंचते हुए द्वैत वन में पहुंचे हैं द्वैत वन में पांडव निवास करने लगे भीमसेन हिंसक जीवों का वध करते हैं देखिए मृगया क्षत्रिय का धर्म है बहुत ध्यान से सुने और उस मृगया रूप धर्म के अनुष्ठान के बाद उस हिंसा का प्रायश्चित्व भी उसे यज्ञ आदि के रूप में करना पड़ता है इसका मतलब है मृगया धर्म होते हुए भी निर्दोष नहीं है उसमें हिंसा का पाप लगता है पर क्षत्री का धर्म क्यों है यह एक विचारणीय बात युद्ध का अभ्यास बिना मृग्या के संभव नहीं है हम किसी का खून बहते हुए देख लें रक्त बहते हुए देख लें तो हम घबरा जाएंगे किसी पशु पक्षी को भी घायल देख लें तो हृदय व्याकुल हो जाएगा सहन नहीं कर सकते किसी दूसरे की पीड़ा या कष्ट को और बलवान वीर क्षत्रिय वह रक्त को देखकर मूर्छित हो जाए तो युद्ध क्या करेगा गाय की रक्षा कैसे करेगा ब्राह्मण की रक्षा कैसे करेगा धर्म की रक्षा कैसे करेगा इसलिए उसको मृगया की आज्ञा है पर मृगया विवेक पूर्वक जो सिंह नरभक्षी हो गए हैं गायों का बध करने लग गए हैं ऐसे सिंहों को समाप्त करे हुँ? ऐसे मृग जिनके दांत गिर गए हैं जो चारा अपना इकट्ठा अच्छा नहीं कर पाते दूसरे मृग उनको मारते हैं सिंहों से तो उस समय वह मृग राजा का चिंतन करता है कि राजा यदि मुझे मारे तो शस्त्र वध से पवित्र होकर मैं उत्तम गति को प्राप्त होंगे और मेरे चर्म पर बैठकर महात्मा ऋषि भजन करेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी क्षत्रिय के द्वारा बध की कामना करता है मृग म्रग। ऐसे मृगों का वह बध करता है इसलिए पावन मृग मारही जिये जाने पावन मृग ये सब शास्त्र की चीजें बहुत विचारणीय हैं और सबको ठीक से समझना चाहिए अब देखिए मृग्यार्थ जंगल में जा रहा है और जिसका शिकार कर रहा वो प्राणी भाग रहा है अब भागते हुए उस प्राणी में लक्ष्य भेद करना सरसंधान करना उसकी गति को रोकना और उस हिंसक के जब वो देखता है पशु हिंसक जीव कि अब मेरी मृत्यु है तो वह जब मुड़ता है तो पूरी शक्ति लगाकर वह पराक्रम करता है क्योंकि वो जानता है कि मरना तो है ही है मैं मार के मरूं पूरी ताकत उस समय लगाता है उस समय उस हिंसक जीव के आक्रमण से बचाना डरना नहीं आगे बढ़ना पीछे न हटना और उसका वध करना इन सब को करने से क्षत्रियों को युद्ध की कुशलता प्राप्त होती है और युद्ध की कुशलता भी राष्ट्र की रक्षा के लिए उनको प्राप्त करना जरूरी है अब ये सैनिक लोग चांद मारी करते हैं युद्धाभ्यास करते हैं, न कोई शत्रु है न कुछ है और दौड़ेंगे बंदूक लेकर के और तमाम गोलियों की बौछार करेंगे तोपों से बार करेंगे सब क्या है क्यों इतना बर्बाद करते हैं उसमें तमाम पशु पक्षी भी मारे जाते हैं यदि वे युद्ध का अभ्यास न करें तो युद्ध की परिस्थिति उपस्थित होने पर भी युद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे इसलिए क्षत्रिय का धर्म है किंतु जो यह हिंसा उससे बनी है उस हिंसा के प्रायश्चित्य के रूप में क्षत्रिय को यज्ञ आदि का विधान किया गया है यज्ञ से वह उस हिंसा के दोष को निवृत्त करे लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में क्षत्रिय के लिए मद्यपान और मांस भक्षण का विधान नहीं है हमने तो खूब बढ़िया से महाभारत को पढ़ा इसीलिए पढ़ा क्योंकि क्षत्रियो में बहुत से क्षत्रिय कहते हैं कि शिकार खेलना मांस खाना ये तो हमारे धर्म में लिखा है भारतवर्ष का इतिहास देखें अंग्रेजों के शासन काल में भारत के रियासतों के जो राजा थे उनमें मांस भक्षण और मद्यपान का दोष आया सही बात है कि नहीं महाराज जी? ऐतिहासिक रूप से यह तथ्य और सत्य है अंग्रेजों के शासन के पूर्व भारत वर्ष के किसी रियासत का कोई राजा न मध्यपान करता था न मांस खाता था और बड़ा भारी षड्यंत्र देश के प्रति किया गया अंग्रेज जब यहाँ के शासक हुए तो उन्होंने राजाओं की रियासतों को अधिकार में किया सुख सुविधाएं दी और उनकी संतान को लंदन में पढ़ाया विदेश में पढ़ाया उच्च शिक्षा के नाम से वहाँ उनको मांस खिलाया वहां उनको मध्यपान कराया वहां उनको व्यभिचारी अनाचारी दुराचारी बना दिया और वे धर्म और सदाचार से शून्य होकर अपना ओज तेज, वल वीर सब कुछ गवा बैठे और वह दोष लेकर के जब भी यूरोप की धरती से यहां आए यहां उन्होंने अनेक प्रकार की विकृतियों को पैदा कर दिया वे गऊ और ब्राह्मण के विरोधी हो गए और आज राजवंशों की क्या स्थिति है इस देश में सोच करके भी पीड़ा होती है अभी भी कुछ गया नहीं है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है पूर्वजों का वही रक्त क्षत्रियों की धमनियों में है इसलिए आज भी वे प्रायश्चित करें अपने उस अखाद्य अपेय पान का और प्रायश्चित पूर्वक विधिवत यज्ञो संस्कार करावे शिखा धारण करें और एक वैदिक क्षत्रिय को जिस प्रकार से जीना चाहिए ऐसे वे जिये तो आज भी गोरक्षा का कार्य बहुत बड़ा कार्य नहीं क्षत्रिय ब्राह्मण एक जुट हो जाए तो गोरक्षा का कार्य हो जाएगा धर्म रक्षा का कार्य हो जाएगा इसलिए जो बचे खुचे राजवंश हैं, उनमें प्रसूत जो लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वे यदि महाभारत की कथा सुन रहे हों तो वे अपने तेज ओज को संभालें पुनः क्षत्रियव का आधान अपने में करें आस्तिक बने गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही तुम्हारी सृष्टि है अपने सृष्टि के प्रयोजन को पूर्ण करें यह समझना चाहिए भीमसेन हिंसक जीवों की हिंसा करते हैं और एक बार वे गए थे युधिष्ठिर की आज्ञा से उसी समय एक भयंकर अजगर ने उनको लपेट लिया दस हजार मतवाले हाथियों का बल जिन भीमसेन में है वे भीम अजगर से लपिट करके सच व शून्य जैसे हो गए बेहोश जैसे हो गए उन्होंने कहा कि हे नागराज नागलोक में जाकर नागों की दुर्दशा कर देने वाले बड़े बड़े विशाल काय पर्वताकार अस्त्रों का संहार कर देने वाले भीमसेन की आपने यह दशा कर दी है आप कोई सामान्य नाग मालूम नहीं पड़ते हैं आप कौन हैं बोले मैं राजर्षि नहुस हूं तुम्हारा पूर्वज हूं बोले मैं भी भरतवंशी क्षत्रिय पांडु नंदन कुंती नंदन भीम सेन हूँ नहुस बोले क्या करें दुर्भाग्य की बात है विधाता ने यही निश्चित किया है दिन के छठे भाग में जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारा आहार होगा मैं अपने ही वंशज को खाकर भूख बुझाना चाहता हूँ क्या करूँ मैं हूँ तुम्हारा पूर्वज पर अधोगति में आरोप अधिक भीमसेन बोले राजर्षि नहुष का चरित्र तो बड़ा पवित्र है आप यदि नहुष हैं तो इस अधो योनी में आप कैसे गए तानसी योनि में कैसे चले गए बोले महाराज ब्राह्मणों के अपमान का यह फल है सौ so, अश्वेध यज्ञ करके मैं स्वर्ग गया मुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ और इंद्रासन पाकर इतना मतबाला हो गया कि इंद्राणी की कामना करने लग गया और इंद्राणी ने कहा एक हजार ऋषियों को पालकी में जोत करके तब हमारे निकट आओ तब मैं आपको आपका आपको स्वीकार कर सकूंगी मुझे तनक भी विवेक नहीं रहा एक हजार ब्रह्मषियों को मैंने पालकी में जोत दिया और बैठकर चलने लग गया वे ऋषि मुझे देवता देवराज जान कर के आनंद पूर्वक मुझे ढोते हुए जा रहे थे पर मुझे इंद्राणी से मिलने की त्वरा थी इसलिए मैंने अपने पैर से अगस्त ऋषि के मस्तक पर ठोकर मारी और कहा सर्प सर्प अगस्त ऋषि ने पाल की पटक दी कहा अरे मूढ़ सर्प सर्प कहता जा भयंकर सर्प की उन्हीं में चला जा मैं स्त्रीहीन हो गया मेरे पुण्य नष्ट हो गए और मैं यही इस बन में इस कन्दरा में अजगर के रूप में सबसे पड़ा हुआ हूँ लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भीमसेन मैं ब्राह्मण तिरस्कार का फल भोग रहा हूँ किंतु मुझे वरदान भी मिला हुआ है अगस्त जी का कि जब किसी सत्पुरुष के साथ तुम्हारा सत्संग होगा तो ब्राह्मण का ऋषियों का जो अपराध तुमसे बन गया है वो अपराध समाप्त तो हो जाएगा। तो कोई सत्पुरुष आकर मुझसे धर्म विषय चर्चा कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है मेरा साप मुक्त हो सकता है पर तुम्हें तो मैं खाऊंगा ही तुम्हें छोड़ नहीं सकता मैं भूखा हूँ भीमसेन बड़े दुखी हो गए भैया जी की याद करने लगे युधिष्ठिर की धर्मराज ने देखे बड़े उत्पात हो रहे हैं सबको रोक कर धर्मराज महर्षि धौम्य के साथ स्वयं ही वहां पहुंच गए जहां अजगर ने भीमसेन को चंगुल में फंसा रखा था देख कर के युद्ध विलाप करने लगे कि भाई भीमसेन यह तुम्हारी दशा कैसे हुई है भीमसेन बोले भैया जी हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो मैं इसी प्रतीक्षा में प्राण मेरे रुके हुए हैं कि आपका मरते मरते दर्शन हो जाए अरे बोले निराश मत हो हम तुमको छुड़वाने का प्रयास करते हैं दूसरे ने बड़ी मीठी वाणी में सर्प को संबोधित किया नागराज आप कौन हो ये मेरा सगा भाई भीमसेन है बड़ा बलवान है आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए आप अपना परिचय दीजिए न उसने फिर अपनी पूरी कथा सुनाई है मै कैसे कैसे सर्प बना और कहा कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर के आप मुझे सत्संग प्रदान करें तो मैं निष्पाप हो कर के तुम्हारे इस भाई को छोड़ दूंगा ईद ने कहा कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ हो परमात्मा ही एकमात्र सर्वज्ञ है किन्तु वेदों के स्वाध्याय से गुरुजनों की सेवा से, बड़ों की आज्ञा पालन ऐसी और उस वैदिक धर्म का निर्लोभ और निष्काम भाव से, ऐसी फलाभिशून्य होकर अनुष्ठान करने से, जो मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है उस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। ये है उत्तर है? कैसा उत्तर है, है? युधिष्ठिर का उत्तर कहे नहीं मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ अब पूछो क्या पूछना चाहे तो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं अभिमान शून्यवाणी है श्री युधिष्ठिर महाराज की सर्प ने पूछा कि हे युधिष्ठिर सत्य एवं प्रमाणभूत जो ब्रह्म है वह तो चारों वर्णों के लिए हितकर है सत्य दान अक्रोध क्रूरता का अभाव अहिंसा दया ये गुण शूद्रों में भी देखे जाते हैं तो तुम जानने योग्य तत्व को अच्छी प्रकार से जानते हो वह जानने योग्य तत्व सुख दुख से विलक्षण है सत्स्वरूप, स्वरूप स्वरूप और आनंद स्वरूप है तो ऐसी स्थिति में आप ब्राह्मण आदि का निर्णय कैसे करेंगे गुणों के आधार पर करेंगे कि जाति के आधार पर करेंगे आप कृपा करके बताइए युधिष्ठ ने इतना विलक्षण उत्तर दिया है युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो जाति का निर्णय जन्म से है वह इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने पूर्व कर्म के अनुसार अमुक जाति में पैदा हुआ है तो उसके पूर्व शरीरों के द्वारा किए गए कर्म ही उस वर्ण में उत्पत्ति के निमित्त बने हैं, इसलिए जाति का जन्म से हम निषेध नहीं कर रहे हैं लेकिन जन्म से निषेध न करते हुए भी यदि उस जाति के गुण उस व्यक्ति में नहीं हैं, तो वह अपनी जाति के स्वरूप में प्रतिष्ठित मा, नहीं माना जाएगा वह जाति से च्युत माना जाएगा ऐसा समझना चाहिए बड़ी सुंदर बात ने कही है शूद्रे तो यद लक्ष्मण विजय तत्न न वे शूद्रो भवे क्षूद्रो ब्राह्मणो न ब्राह्मण यदि किसी चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति में ब्राह्मणोचित दिव्य गुण है सत्य शौच अहिंसा सदाचार ब्रह्मचर्य धर्म का पालन इत्यादि गुण उसमें हैं विनम्रता जितेन्द्रियता आदि है तो वह शूद्र भी शूद्र मानकर तिरस्कार के योग्य नहीं है वह भी सम्मान के योग्य है क्यूँकी उसमें दिव्य गुण है जात्या कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के जो गुण कहे गए हैं वे गुण यदि उसमें नहीं है उन लक्षणों का उसमें अभाव है तो वह ब्राह्मण के जैसे आदर का पात्र नहीं है ब्राह्मण होते हुए भी वह सूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मा द्विज कर्मण सूद्र के समान संध्या ये नज्ञाता संध्या ये न अनुपाशिता सूद्रवत बहिष्कार जो ब्राह्मण यज्ञोपवित्र धारण नहीं करता जिसके चोटी नहीं है जो त्रिकाल संध्या नहीं करता जो गायत्री जप नहीं करता जो सत्य सौच सदाचार का पालन नहीं करता जो अखाद्य खाता है अपेय पीता है ऐसा ब्राह्मण भी ब्राह्मण मानकर वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं है अपितु वह अत्यंत हीन व्यक्ति के समान वह संपूर्ण द्विजाति कर्मों से बहिष्कार के योग्य है ये समझना चाहिए और देखो तुमने तो कहा कि वेद तत्व तो कोई दूसरा नहीं है तो निश्चित वह वेद तत्व तो एकमात्र परमात्मा ही है न ने अजगर रूपधारी न ने कहा कि आयुष्मान युधिष्ठिर यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तो उसका कर्म और उसकी जाति तो बेकार हो जाएगी युद्ध ने कहा हम यह कहाँ कह रहे हैं कि जाति व्यर्थ है उसका कर्म व्यर्थ है उसका स्वभाव ही मुख्य है हम तो यह कह रहे हैं कि जात्या भी ब्राह्मण होना चाहिए ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जाता ब्राह्मण श्यान्न ब्राह्मणी के गर्व से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न भी होना चाहिए ब्राह्मणोचित आचरण भी उसमें होने चाहिए और ब्राह्मण की जैसी वृद्धि भी उसकी होनी चाहिए हम तो ये कह रहे हैं हम ये कहा कह रहे हैं कि जाति व्यर्थ हो, हो गई और आचार व्यर्थ हो, हो गया यह मैं नहीं कह सकता लेकिन आप जो कह रहे हैं देखिए इस समय जाति की परीक्षा करना बड़ा कठिन है ये भी कह रहे हैं अब विचार करो युधिष्ठिर अपने काल में कह रहे हैं कि जाति का निर्णय कठिन हमको मालूम पड़ रहा है तो आज की परिस्थिति में क्या कहा जाए भय वर्ण संकर सब लोगा। प्रायः बहुत मिलावट आ गई हर चीज में आदमी भी मिलावटी हो गया और तो युधिष्ठिर कह रहे हैं जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्व महामते संकरात सर्व वर्णा दुष्परिक्षित में सभी वर्ण परस्पर मिलकुल घमिल करके सांकरिय हो गए अब देखो एक उदाहरण हम आपको दें हम उदाहरण वो दे रहे हैं जो हम जानते हैं शहर का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे लेकिन हम जानकर बोल रहे हैं बैश्यवर्ण की कन्या उसका प्रेम विवाह एक उससे निम्न वर्ण के व्यक्ति से हो गया, चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति से हो गया सह शिक्षा का यह उत्तम फल है ठीक है दैश्य कन्या पर उससे बहुत निम्न कोटि कहा इसके बाद संतान हुई संतान ने विवाह ब्राह्मण से कर लिया उस ब्राह्मण ने भी अन्य किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया तो वो दो तीन परिवार ऐसे घुल मिल गए कि अब अच्छे से अच्छे पंडित को भी कहो कि इनका निर्णय करो कि ये किस जाति के नहीं कोई निर्णय कर सकता हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है अंतर जाती विवाहों से समाज को बचाओ नहीं सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा पिंडदान श्राद्ध आदि की परंपरा लुप्त हो जाएगी और गीता में जो अर्जुन ने आशंका की है शंकरो नरका यम पुनश्चित वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है इससे बचो बचाओ दुर्भाग्य है आज शासन प्रशासन प्रोत्साहन दे रहा है कितने दुख की बात है अत्यधिक दुख की बात है अंतर जाती विवाह रोकिए सनातन धर्म के पतन का कारण है और अंतर्जातीय ही नहीं अब तो मेट से लेकर भाग रहे हैं उच्च वर्ण की कन्याओं को कितने दुख की बात है यदि हम अपने ग्रहशाश्रम को पवित्र नहीं रख सके तो हमारे ग्रहशाश्रम का क्या अर्थ निकला हमारे पद हमारी प्रतिष्ठा हमारे धनोपार्जन का क्या महत्व तो हुआ उसकी क्या उपलब्धि हमको हुई इसलिए महाराज वर्ण संकर्ता के कारण युधिष्ठिर कहते जाति का निर्णय कर मेरे जैसे लोगों के लिए भी कठिन हो गया है इसलिए तत्वदर्शी विद्वानों को जाति भी देखनी चाहिए शील भी देखना चाहिए कर्म भी देखना चाहिए आचरण भी देखना चाहिए और इन सब को देखने के बाद फिर निर्णय करना चाहिए अयम ब्राह्मण अयम क्षत्रिय अयम वैश्या इत्यादि प्रकार का निर्णय करना चाहिए और ऐसे तैसे महाराज निर्णय नहीं कर देना चाहिए जब तक जब तक यज्ञोपवित संस्कार नहीं होता है नालोच्छेदन संस्कार के पूर्व जब तक जातकर्म संस्कार नहीं होता तब तक माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य कहलाता है विजाति जब तक उपनयन संस्कार नहीं करा लेवे और वेदों का अध्ययन न करे तब तक वह सूद्र के समान तिरस्कार के योग्य होता है शूद्र शब्द सुनकर के कोई अपने मन में घृणा या द्वेष का भाव मन में न लावे शूद्र कहकर किसी की निंदा नहीं की जा रही है शूद्र माने होता वैदिक आचार से सुने बस ऐसा ही समझ लें ऐसा ही अपने मन में समझना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को कह कर के किसी को नहीं कहा जा रहा है एक बड़ी ऊंची बात युधिष्ठ ने कही किसी ब्राह्मण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो समय से संस्कार उसके कर दिए गए हो युधिष्ठ कह रहे हैं वेदाध्ययन भी उसने कर लिया हो ब्राह्मणोचित वृत्ति से वह निर्वाह भी कर रहा हो किंतु इसके बाद भी उस ब्राह्मण में यदि ब्राह्मण का शील न दिखाई पड़े वह चरित्रवान नहीं है उसके आचरण पवित्र नहीं है उसका खान पान विचार शुद्ध नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण में प्रवल वर्ण संकरता समझ लेनी चाहिए कोई न कोई भयंकर वर्ण संकरता इसमें आ गई है नहीं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऊट पटांग काम करने लग जाए ये संभव नहीं है ये बहुत अच्छी बात कही है प्रश्नों का उत्तर सुनते ही देखो सत्संग से निष्पापता आ जाती है सत्संग हुआ पाप नष्ट हो गया न उसने छोड़ दिया और वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग की ओर जाने लग गया और जाते जाते पांडवों से कहा हम अंतिम बात कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति हो इन ऋषि मुनि महात्माओं का ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना देखो मैं तिरस्कार के कारण कितने समय तक अधिका रहा वर्षा और शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन व्यासि ने साहित्यिक वर्णन किया है और द्वैत बन से पांडव फिर लौट के काम्यक बन में आ गए काम बन में आए थे ना काम बन में फिर लौट के आ गए क्योंकि ब्रिजवासी ब्राह्मणों को भी तो उनके ठिकाने पर पहुंचाना है वहां आ गए भगवान श्री कृष्ण फिर आए और आकर के पांडवों ऐसी मिले बहुत लम्बा चौड़ा उनका वार्तालाप हुआ कुशल क्षेम हुआ इस सब मिल के भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और यही एक बड़ा सुंदर चरित्र है यहां का श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय किन मनुष्यों का लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं यह एक बड़ा सुंदर श्लोक इस प्रकरण का है हम उस श्लोक को जरूर कहना चाहते हैं ये नई विद्याम न तपो न दानम न चापी मूढ़ा प्रजने य तंत्री न चाग्छति सुखानि भोग तेाम अयम नई पर जो मूढ़ मनुष्य न तो गुरुजनों की सेवा करते हुए ठीक विद्या विद्याध्यन करते हैं, न ही तपस्या करते हैं, और न ही उपार्जित वस्तु का दान करते हैं, अच्छे कार्यों में उपार्जित धन का उपयोग करते हैं दान करते हैं, और न ही पितरों के ऋण से मुक्ति की कामना से धर्म पूर्वक संतान उत्पन्न करते हैं, न ही संसार के सुख को भोगते तो हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका यह लोक भी नष्ट समझो और उनका परलोक भी नष्ट समझो इसलिए लोक परलोक दोनों सफल हो इसके लिए विद्या का अर्जन तप का अर्जन और दान के द्वारा पुण्य का अर्जन और अपने गोत्र की परंपरा चलती रहे इसके लिए प्रजोत्पत्ति यह गृहस्थ व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए यह करेगा तो लोक परलोक उसका सफल हो जाएगा तपस्वी धर्म, धर्म परायण ब्राह्मणों के महात्म का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है है, है वंश में एक क्षत्रिय हुआ उसका नाम था पर पुरजय व हिंसक पशुओं को मारने की इच्छा से बन में गया और बन में एक महर्षि जो कृष्ण मृग चर्म धारण करके तप में लगे हुए थे जप कर रहे थे उसे ही उस राजकुमार ने मृग मानकर बाण का प्रयोग कर दिया और प्रयोग करने से ऋषि मृत्यु को प्राप्त हो गया अब तो राजकुमार बड़ा धर्म भीरू था उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने आकर अपने पिता से निवेदन किया कि मुझसे ब्रह्महत्या हो गई है क्षत्रियों को बड़ी पीड़ा हुई बोले पता लगाओ वो किसके पुत्र थे कैसे मारे गए क्योंकि हत्यारे से संपर्क नहीं रखना चाहिए वह रो रहा था क्षत्रिय उसके परिवार के लोग आए आकर के पता लगाया तो पता चला कि वह महर्षि अरिष्ट के आश्रम पर पहुंचे उनका पता चला की उनका वह पुत्र था तब उन महर्षि ने कहा कि आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई वो मरा हुआ ब्राह्मण कैसा है सारी बात बताई तब तक उस राजकुमार ने जैसे जैसे वध किया था सारी घटना का वर्णन कर दिया तो महर्षि आर्षिसेण ने कहा कि जिस मेरे पुत्र का तुमने वध किया था वो यही है ना तो राजकुमार ने तो उसको छटपटाते हुए देखा था बोले तो हाँ वो तो वही है ये तो बिल्कुल स्पष्ट सामने कैसे खड़े हैं तो उन्होंने कहा जाओ अब विवेक पूर्वक कार्य करना ब्राह्मणों का अपमान मत करना देखो राजन यद ब्राह्मण नाम कुशलम तदेशाम कथया महे नई दुश्चरित ब्रूमस्तम मृत्यु भयम देखो हम ब्राह्मण निष्ठा पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं वैदिक धर्म का पालन करते हैं त्रिकाल संध्या करते हैं मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, सदा सत्य भाषण करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दुष्चारित्र हमारे भीतर नहीं है अतिथियों को अन्न जल से संतुष्ट करते हैं नौकरों को भी पीड़ित नहीं करते है यज्ञ करते हैं ऐसे जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को असमय में मृत्यु काल कवलित कर दे ऐसी सामर्थ्य मृत्यु की कहाँ है इसलिए तुम्हारे मारने पर भी हमारा बेटा मरा नहीं देखो सुरक्षित है इसका मतलब है कि शांता दानता क्षमा शीला तीर्थ दान परायणा पुण्य देश निवास तस्मान मृत्यु भयम नना हम लोगों को मृत्यु का भय नहीं हम लोगों को मृत्यु का भय नहीं है ब्राह्मणों की महिमा के संबंध में अत्री और प्रथु मुनि का संवाद जो है उसका वर्णन किया गया है और ब्राह्मणों की महिमा का बड़ा अद्भुत वर्णन महाभारत में किया गया पहले ही हम कह चुके हैं की गो भक्ति की प्रतिष्ठा और ब्राह्मण की प्रतिष्ठा के लिए ही महर्षि कहते हमने इस ग्रंथ का निर्माण किया है क्योंकि इनके प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो जाएगा और धर्म के प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण प्रजा आनंदित तो हो जाएगी इसलिए ऐसा बार बार उसका वर्णन किया गया है कहते ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों यदि अपने अपने धर्म में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएं और दोनों एक साथ मिल जाएं तो सनत कुमार महर्षि कह रहे हैं ब्रह्म क्षत्रण सहितम क्षत्रम चब ब्रह्मणा सह संयुक्त दहता शत्रुन वनानी बनानी वाग निमारुत केवल आग जंगल को नहीं जलाती है वायु का संयोग जब प्राप्त होता है तब वह जंगल को जलाती है शत्रु रूपी रूपी मिलेक्ष रूपी गौ ब्राह्मण और वेद के विरोधी रूपी जो असुर असुर रूप जंगल है उस जंगल को जलाने के लिए तप त्याग और, आ, और वेदों के स्वाध्याय में धर्म में प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान है और आपने धर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रिय प्रचंड वायु के समान है अग्नि और वायु के संपर्क से जैसे जंगल जल जाता है ऐसे ही अपने धर्म में प्रतिष्ठित ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके संयोग से विधर्मियों का जंगल जल करके भस्म हो जाता है इसलिए क्षत्रिय को सदा ब्राह्मणों के अनुगत रह करके स्वधर्म का पालन करना चाहिए और ब्राह्मणों को अपने धर्म में सदा प्रतिष्ठित रहना चाहिए साक्ष मुनि और सरस्वती के संवाद का भी बड़ा सुंदर वर्णन है और इस सुंदर वर्णन में सरस्वती देवी ने स्वयं ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया बड़ा सुंदर सरस्वती सुन्दर तंबई परम वेदविद प्रपन्ना परम परिद्य प्रथितम पुराणम स्वाध्यायवंतो व्रत पुण्य हो गयी तपोस्तना वीत शोका विमुक्ता हे सारस्वत महर्षि स्वाध्याय रूप योग यज्ञ में लगे हुए तपस्या को ही धन मानने वाले जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वे शोक रहित होकर के जो भय और शोक से सर्वथा रहित परम पद का स्थान है ब्रह्म पद है उस ब्रह्म पद के वे अधिकारी हो जाते हैं वैवस्वत मनु उनका चरित्र वर्णन है और भगवान के मत्यावतार का वर्णन है भगवान ने मत्स्यावतार लेकर के मनु जी की रक्षा की सप्तर्षियों की रक्षा की अन्नादिवीजों की रक्षा की और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और मनु जी के प्रश्नों का उत्तर दिया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मत्स्य पुराण में है चारों योगों की वर्ष संख्या कलयुग का प्रभाव प्रलय काल का दृश्य इसका वर्णन किया है व्यासि ने और इसके बाद मारकंडे महर्षि इनको भी प्रलय का दृश्य दिखाई पड़ा इस तरह का भी विस्तार पूर्वक वर्णन है प्रलय के जल में मार्कंडे महर्षि बहुत समय तक थपेड़े खाते रहे कभी किसके किसी ग्राह के मुख में चले जाते फिर बाहर आ जाते अंत में वे अत्यंत व्याकुल हो गए तो उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में अक्षय पत्र आरोप बट पत्री बाल मुकुंद को देखा प्रयाग के क्षेत्र में अक्षय अच्छा बट है यह भी प्रमाण है और जगन्नाथपुरी में बट शाही भगवान है वो भी प्रमाण है कल्पेद से सभी बातों को समझना चाहिए देखकर कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ सारी सृष्टि विलीन हो चुकी है और यह बालक कैसे किल्लोल कर रहा है बटपत्र के ऊपर देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ समझ गए यही परमात्मा पुरुष भगवान नारायण है हाथ जोड़कर स्तवन करने लगे कई श्लोकों में इसका वर्णन है एक श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है आप लोगों को याद होगा करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशम बटसे पत्र से पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा मे बाल भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं तो कहते हैं कि भगवान हसे और उनका भीतर प्रवेश हो गया फिर बाहर आ गए इस प्रकार से भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन भगवान की माया से प्रलय का दर्शन भी मारकंडे जी को हुआ मारकंडे महर्षि के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया गया और मार्कंडेय महर्षि की आज्ञा से ही पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली यहाँ लिखा है मार्कंडेय महर्षि सारा चरित्र सुना रहे हैं और फिर कहा कि हे पांडवो तुम सर्वतोभावेन श्री कृष्ण के चरणों की शरण हो जाओ यही सब का सार है सर्वेशम एव भूता पिता माता चाधव गनम शरण शरण्यम कुरु कौर वर्ष भे कुरुश्रेष्ठ पांडवो ये भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्राणियों के पिता भी हैं और माता भी हैं सबको शरण देने वाले हैं इसलिए इनकी शरण में चले जाओ द्रौपदी के सहित पांडव भगवान की चरणों की शरण हो गए बोलो भगवान की युधिष्ठिर ने पूछा है कि महाराज कालिक कलयुग के समय का बर्ताव कैसा होता है और कल की अवतार कैसा होने वाला है उसको भी हे मार्कंडे महर्षि आप बतावे क्योंकि आपने अनेकों बार युगों का धर्म और प्रलय आदि देखा है वे प्रत्यक्षदर्शी हैं मारकंडे इसलिए उनसे पूछा जा रहा है श्री मार्कंडेय महर्षि ने कहा कि देखो धर्म साक्षात वृष रूप ही है वृषभ को साक्षात धर्म का विग्रह मानना चाहिए धर्म का आधी दैविक स्वरूप वृषभ का ही स्वरूप है इसलिए वृषभ रूप धर्म की जिसके भीतर प्रतिष्ठा होती है वही मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है सतयुग में वृषभ रूप धर्म चार चरणों युक्त होता है त्रेता में उसके तीन चरण हो जाते हैं द्वापर में दो चरण हो जाते हैं और कलिकाल में वह ब्रस् रूप धर्म एक ही चरण से रहता है कलयुग में ब्याज धर्मम चरिष्य धर्म वैतंसिका न सत्यम संक्षेपते लोके नरे पंडित मान भी कहते महाराज कलयुग में लोग विशुद्ध रीति से धर्म का आचरण नहीं करेंगे एक दूसरे को ठगने के लिए ही धर्म का आचरण करते हुए दिखाई पड़ेंगे धर्म का जाल बिछा कर लोगों को ठगते रहेंगे अपने को पंडित मान, मानते रहेंगे और सत्य का त्याग कर देंगे ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या संकीर्यन परस्परम शुद्ध तुल्या भविष्य तप विवर्जिता अंत्या मध्या भविष्य मध्याशया परस्पर वर्ण सांकर हो जाने के कारण सब मृत तुल्य जैसे हो जाएंगे आचरण शून्य जैसे हो जाएंगे इसलिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि समय से संस्कार अवश्य करावे और पवित्र संस्कार अपने संतान को अवश्य दें कहते महाराज लोग मत्स्य जीवी हो जाएंगे कली धर्म में लिखा है मछलियों के अब मत्स्य पालन की प्रेरणा सबको दी जा रही है पहले तो समुद्र के तट पर रहने वाले लोग मत्स्य जीवी हुआ करते थे पवित्र गंगा यमुना आज नदियों में लोग मछलियों का शिकार नहीं करते थे किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे अब शहर गांव गांव में प्रोत्साहन दिया जा रहा मुर्गी पालन मछली पालन हम सोचते है कवि यार कि पालन शब्द का प्रयोग लोग क्यों करते सुअर पालन बकरा पालन भेड़ पालन हुँ? शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य जिसका पालन करता है वह अन्नदाता दाता होने से उसका पिता के समान है तो वह पिता होकर पालन करने के बाद फिर उसको कसाई को देता है बधिक को देता है इससे भारी पाप और कोई दूसरा शास्त्रों में नहीं कहा गया हु? वृष वृक्ष ब्रक्ष, वृक्ष विष वृक्षोप संवर्ध्य स्वयं छेद शिव पुराण में लिखा है सज्जन पुरुष विष के वृक्ष को लगा देवे और जल से उसको सींचित करें और फिर उसमें फल लग जाएं अब तमाम लोग उसको खा करके मर जाएंगे लेकिन वह सज्जन पुरुष उस वृक्ष को नहीं काटता है जिसका मैंने पालन पोषण किया है जिसको बड़ा किया है यदि उसका वध में करूंगा तो इससे जगन्य और कोई दूसरा पाप नहीं होगा अब लोग भेड़ा पालते हैं बकरा पालते किस लिए पालते हैं मछली पालते किस लिए पालते हैं तो पालन करने वाला पिता के समान हो करके ही उसको बेच दे उसका वध कर दे इससे भारी पाप और कोई दूसरा नहीं है इसलिए नहीं कर, करना चाहिए गोपालन इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गाय का पालन करके हम गोपालन करने के बाद फिर अत्यंत वृद्ध होने के बाद भी गाय का त्याग नहीं करते गोवंश का तिरस्कार नहीं करते सनातन धर्म की परिपाटी के अनुसार अंतिम क्षण तक उनकी सेवा करते हैं कोई भी धर्मात्मा मनुष्य गोवंश का विक्रय नहीं करता अनधिकृत हाथों में गाय को बेचता नहीं है इसलिए गोपालन की बात कही गई है गोपालन इस दृष्टि से भी मनुष्य करता है धार्मिक दृष्टि से करता है किंतु अन्य पशुओं का पालन केवल वह की दृष्टि से करता है धर्म की दृष्टि से उनका पालन नहीं करता इसलिए अन्य पशुओं का पालन निषिद्ध है गोपालन पालन शास्त्र भीत है गोपालन करना चाहिए ये भेड़ा बकरा मुर्गा मछली ये स्वाभाविक रूप से प्रकृति में उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं और इनके नियंत्रक हिंसक जीव परमात्मा ने पहले से बना करके रखे हैं इसलिए उनकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कि हम भेड़ा बकरा मुर्गा नहीं बेचेंगे तो क्या होगा फिर कौन खाएगा इतने लोगों के लिए अन्न कहाँ से आएगा सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है उन्हीं को वह बना रहने दो उनका पद हम तुम नहीं ले सकते इसलिए व्यर्थ की चिंता सिर पर नहीं रखनी चाहिए पर महाराज संसार का अभिमानी मनुष्य होता ही ऐसा है हुमाना जिमिटिव खग सूत उताना एक टिटिब नाम का पक्षी होता है वो ऐसे टांग करके सोता है उसके पैर पीले पीले होते टिटी टी बोलता है देखा होगा आपने ऐसे पैर करके वो सोता है पक्षियों ने पूछा की सब तो जैसे सोना चाहिए वैसे सोते हैं और तुम टांग ऊपर करके सोते हो इसका कोई विशेष रहस्य है और ये बोले छेड़ो मत अनर्थ हो जाएगा ये आसमान गिरेगा और हम टांग से ही करके नहीं रखेंगे तो देख रोकेगा कौन मैं ही अपनी टांगों पर सारी धरती आसमान को रोक करके मैंने रखा है तो जैसे वह मूर्ख कृत्य पक्षी सांग ऊपर करके सोता पर आसमान को वह रोक नहीं सकता अभिमान ऐसा पाल लेता है ऐसा ही मनुष्य अहंकार पाल लेता है हम आपसे सत्य कह रहे हैं साक्षात वेद रूप महाभारत साक्षी है यदि जीव अहिंसा को स्वीकार कर ले शुद्ध शाकाहारी हो जाएं गो वृत्ति हो जाएं गोपालक हो जाएं हमें विश्वास है धरती बिना जोते बोए अन्न देने लग जाएगी, समुद्र अपने आप रत्न देने लग जाएंगे पर्वतों से मणिमाणिक के अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे शास्त्रों में प्रमाण है ऐसे उद्धरण है महाराज जी बड़े विचार की बात है सिंह भूखा मर जाए पर घास खाकर नहीं जीता क्योंकि सिंह का आहार घास नहीं है वो अपने धर्म में प्रतिष्ठित है अपने आहार को ग्रहण करता है अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता किंतु मनुष्य इतना नीचे गिर गया कि वो हिंसक पशुओं का आहार भी ग्रहण करने लग गया मांसाहार मानव शरीर के प्रति सबसे बड़ा पाप है क्योंकि मानव शरीर की संरचना विशुद्ध शाकाहार के अनुरूप ही है कोई भी शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं करता मांसाहारी प्राणी उनमें श्वेत ग्रंथि का अभाव होता है इसलिए उनको गर्मी ज्यादा लगती है वो श्वास कैसे लेते देखा होगा ऐसे श्वास लेते कुत्ता देखो भेड़, आ, भेड़िया देखो ऐसे श्वास लेते हैं शेर को देखो, सर्कस का ही शेर देख लो जंगल का शेर तो देखने को मिलेगा कहां से हिंसक जितने प्राणी है जीव निकालकर श्वास लेते हैं अब किसी को दोखे इतने पंडाल में कोई जीव लगा, निकाल के श्वास ले रहा है क्या मांसाहारी प्राणी चाटकर पानी पीते हैं। चपर चपर करके पानी पीते हैं शाकाहारी प्राणी घूट पानी पीते हैं मान मनुष्य कैसे पीता चाट चाट के पीता है कि गिलास मुंह में लगा के पीता है मांसाहारी प्राणी वे उनके दांत इस प्रकार के परमात्मा ने बनाए हैं जो मांस को काट कर वे खा सकते हैं सीखे नुकीले तेड़े वेढे आड़े तिरछे वे मांस खाने में उनको सुविधा हो और शाकाहारी मनुष्य के दांत तो उस शेर जैसे नहीं क्यों नहीं बनाए शेर जैसे दांत क्योंकि उसकी प्रकृति मांसाहारी की नहीं है पहले यूरोप के लोग हमारी हंसी उड़ाते थे लेकिन अब वे स्वीकार करने लग गए हैं कि यदि मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वस्थ होकर जीवित रहना चाहता है सुखी रहना चाहता है तो उसे शाकाहार का व्रत लेना चाहिए ये बात यूरोप में स्वीकार की जाने लगी है कि नहीं महाराज जी तो बहुत घूमते हैं स्वामी जी महाराज बस बात यह है कि जिस बात को हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व कह दिया वो तो हमारे लिए प्रमाणित नहीं है वो लंदन से लौट के बात आ जाए तो हमारे लिए प्रमाणित ज्यादा हो जाती है कैसा दुर्भाग्य है यूरोप का कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं शाकाहार ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है तो यहाँ के लोग भी कहते हाँ हाँ अमुक अमुक वैज्ञानिक ने कही है इसलिए बात अनुकरणीय है यास वशिष्ठ वाल्मीकि ने कही है लिए हमारा आदर भाव नहीं है ये भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा इस प्रकार से उसका वर्णन किया है और कहा कि शूद्र धर्मम प्रवक्ष्य ब्राह्मणा पयुपाच श्रोतारस्य भविष्यन्ति, से भविष्य प्रमाण इत्यादि प्रकार से बहुत विचित्र वर्णन किया है और कहा कि अंत में चार लाख बत्तीस हजार वर्ष की कलियुग की आयु है जब कलियुग की आयु में केवल आठ सौ वर्ष शेष रह जाएंगे उस समय भगवान कल का अवतार विष्णुयस ब्राह्मण के यहाँ होगा संभलक ग्राम में भगवान का अवतार होगा संभल के बारे में दो मत है एक उड़ीसा में भी संभल है और एक हमारे ब्रज क्षेत्र से लगा हुआ संभल क्षेत्र है वहाँ भी कलकी का अवतार होगा वहाँ भी मानते हैं लोग कि कल अवतार होगा चलो ठीक है कहीं भी होना चाहिए हम लोगों के सामने तो होगा नहीं इस प्रकार से भगवान का अवतार होगा और भगवान का यज्ञोपवी संस्कार देवता आकर के करेंगे बृहस्पति स्वयं यज्ञोपवी धारण कराएंगे परशुराम जी आकर महेंद्र पर्वत से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करेंगे और इंद्र एक घोड़ा अर्पित करेंगे घोड़े पर बैठ करके और एक खडग हाथ में लेकर के भगवान पांच शंख का नाद करेंगे कल भगवान उनके रोमकूप से करोड़ों ब्राह्मण प्रकट हो जाएंगे और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होंगे और सारी पृथ्वी पर वृक्षों का संघार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे चंद्रवंश के राजा देवापी और सूर्य के राजा मरु उन दोनों को कलापक ग्राम से ला कर के पुनः स्थापना करेंगे और इसी धरती पर बिना महाप्रलय के शतयुग का आरंभ हो जाएगा जब इन दोनों राजाओं का अभिषेक होगा उसी दिन से सत्यु का आरम्भ हो जाएगा ऐसा वर्णन किया है बोलो भक्तवत चल भगवान की जय मंडू वर्ण का भी उपाख्यान का वर्णन है इंद्र और बकमुनी के संवाद में जितेन्द्रियता तपस्या और ज्ञान आदि की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है TV का प्रसंग हम पहले आपको सुना चुके हैं उस प्रसंग की पुनः महाभारत में चर्चा की गई है जिनकी शरणागत रक्षा रूपी धर्म की परीक्षा करने के लिए इंद्र बाज बनकर आए और अग्नि कबूतर बनकर आए और राजा ने सर्वस्व देकर के भी और शरणागत का त्याग नहीं किया श्रीजीवी राजाओं की कथाओं का भी वर्णन है इंद्र आदि का उपाख्यान है और श्राध में कौन सा ब्राह्मण ग्राह्य है कौन सा अग्राह्य है इसका भी विवेचन है दान के पात्र का वर्णन है अतिथि सत्कार का वर्णन है और विविध दानों के महत्वों का बड़ा सुंदर वर्णन है ये प्रकरण इतना सुंदर है अध्याय तो बहुत बड़ा है लेकिन एक एक बात धर्म की श्रवण करने योग्य और जानने योग्य है थोड़ी देर कीर्तन कर लें फिर इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम।, राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम ंकट मोचन कृपा निधान लंकट मोचन कृपा निधान श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वृंदावन बिहारी लाल की जय मारकंडे महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि जो बानपृस्थ आश्रम की दीक्षा लेने के बाद या सन्यास दीक्षा लेने के बाद गृह त्याग कर देने के बाद साधु बन गया विरक्त तो हो गया अथवा बानपृस्थ का नियम ले लिया उसके बाद चतुर्थाश्रम को छोड़कर या बानपृस्थ आश्रम को छोड़कर यदि वह पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो ऐसे व्यक्ति को आरूढ़ पतित कहा जाता है आरूढ़ पति दत्तम अन्यापयत व्यर्थन तुम पतिते दानं ब्राह्मणे तस्करे तथा जैसे चोर को दान दिया हुआ व्यर्थ हो जाता है ऐसे ही साधु बनकर जिसने फिर से ब्याह कर लिया हो ऐसे व्यक्ति भले ही वह जाति ऐसी पहले ब्राह्मण ही क्यों न रहा हो उसको यदि कोई दान देता है तो उसको चोर को दिया हुआ दान जैसे व्यर्थ हो जाता है ऐसी आरूढ़ पतित को दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है और पतित ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी व्यर्थ हो जाता है इसलिए जो गुरुजनों का आदर न करता हो मिथ्यावादी हो पापी हो कृतग्नि हो ग्राम पुरोहित हो वेद विक्रय करने वाला हो जिसका यज्ञ नहीं कराना चाहिए उसका यज्ञ कराने वाला हो सापों को पकड़कर व्यवसाय करने वाला हो और इन सब को दिया हुआ जो दान है वह भी व्यर्थ चला जाता है इसलिए जो वेद वेदांग के ज्ञान से युक्त हो सदाचारी हो तपोधन हो ऐसे शील और सदाचार से संपन्न लोग रहित ब्राह्मण दान के अधिकारी हैं उत्तम अधिकारी हैं बाकी संसार में कोई भी प्राणी दिन दुखी हो निष्काम भाव से सेवा सबकी की जा सकती है पर संकल्प पूर्वक दान किसी सत्पात्र को ही देना चाहिए यही बात है कहते हैं कि किसी भी अवस्था में गर्व से लेकर मृत्यु के पूर्व तक भी ब्राह्मण आदर का पात्र है इसलिए हे यद उसका तिरस्कार नहीं करना जो किंतु जो गूंगे अंधे बहरे आदि हैं, ऐसे ब्राह्मण है कुनक हैं, है श्यावदंत है ऐसे ब्राह्मणों का श्राद्ध में उनका आदर नहीं करना चाहिए वैसे ब्राह्मण मात्र का आदर करना चाहिए जो शास्त्रों का ज्ञाता हो ऐसे ही ब्राह्मण का आदर करना चाहिए कपिला दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है इसलिए कपिला गाय का दान किसी पवित्र ब्राह्मण को करना चाहिए और ब्राह्मण को उस कपिला गाय के दूध दही घृत आदि से देवताओं का यजन और यज्ञ आदि का कृत्य संपादित करना चाहिए देव मंदिरों में जो विधिवत शास्त्रीय पद्धति से सेवा पूजा की व्यवस्था कराते हैं उनको भी गोदान से भी अधिक पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है क्योंकि बिना गाय के तो देव मंदिरों की सेवा होगी नहीं तो वह संपूर्ण सेवा करने पर उसको गोदान से भी श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति हो जाती है कहते एक गाय का दान एक ही ब्राह्मण को करना चाहिए बहुत से ब्राह्मणों को एक गाय का दान नहीं करना चाहिए एक गाय का एक ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए क्योंकि उन ब्राह्मण को एक गाय तो फिर कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा झगड़ा होगा फिर क्या किया जाएगा वे ब्राह्मण उस गाय को बेचेंगे बेचकर जो धन आएगा वह बांटेंगे वो बांटने से ब्राह्मण का पतन भी हो जाएगा क्योंकि वो गाय का विभाजन हो गया तो धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से वो गाय का विभाजन होने से वह धन अत्यंत निंदित माना जाएगा दाता की तीन पीढ़ियां नरक को चली जाएंगी और गृहिता ब्राह्मण की पीढ़ियां भी नरक को चली जाएंगी इसलिए एक ब्राह्मण को एक गाय का ही दान करना चाहिए जो अच्छे वजन भार ढोने में समर्थ वृषभ का दान ब्राह्मण को करते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी होते हैं वसुन्धरा दिजादात्मने दाता रम्य अनुगछती सर्वे काम दुआंसिता भूदान की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मणों को सुंदर दुग्ध घृत आदि के संस्कार से युक्त सुंदर भोजन कराता है वह प्रजापतियों के लोक में जाता है कहते हैं अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है अन्नमेव विशिष्टम ही तस्मात परतरम न चापति सच संबत्सरो मत संवत्सरसु ये सर्व यज्ञ प्रतिष्ठित तस्मा सर्वाणी भूतानि स्थावराणी चरा च विशिष्टम ही सर्वे विस्तृत अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जीवन अन्न पर टिका हुआ है इसलिए अन्नदान प्राणदान के समान है प्राणदान करने वाला सबसे बड़ा दाता है इसलिए अन्नदान जलदान बिना किसी भेदभाव को भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देना चाहिए मलुकदास जी महाराज ने तो कहा भूखे ही अन्न प्यासे ही पानी यह भगति हरि के मनमाने तालाव बनाने का कुआ बनाने का बड़ा भारी पुण्य वर्णन किया गया है कहते अन्नदान करने वाला सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त करता है अन्नदाह प्रथमम या सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी अन्नदाता है सत्यवादी दूसरे नंबर पर प्रवेश करता है और अयाचित प्रदाता बिना मांगे देने वाला वो तीसरे नंबर पर स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी है किंतु नित्य अन्न दान करने वाला भूखों को अन्न खिलाने वाला वो उत्तम लोकों में प्रवेश का पहला अधिकारी है जिस व्यक्ति का अन्न खा करके संत भजन करें यति तप करें और ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करके उस अन्न को पचावे उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की इक्कीस पीढ़िया स्वर्ग का उपभोग करती है ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए भैया ये बात तब होगी जब धनीमानी लोग सुंदर वैदिक गुरुकुलों की स्थापना करें ऋषिकुल की स्थापना करें ऋषिकुल से जुड़ी हुई गौशाला की स्थापना करें और इसके बाद बान का आश्रम और सुंदर ऋषियों का संतों का पवित्र आश्रम उसको व्यवस्थित करके उनके उचित आहार आदि की व्यवस्था करें तो उनके भजन के प्रभाव से उनकी इक्कीस पीढ़ियां भी तर जाएंगी ऐसा लिखा हुआ है गो प्रदा सुसुखम या निर्मुक्ता सर्वपात कै विमान हंस संयुक्त या मासोपवासिन् कहते जो विधि पूर्वक गो का दान करते हैं अथवा एक मास तक उपवास करते हैं ऐसे जो महानुभाव हैं, वे हंसों से जुटे हुए विमान में बैठकर के ऊपर के लोगों में गमन करते हैं। और जलदान करने वाले उनको पुष्पोदका नाम की नदी मार्ग में प्राप्त होती है जिसमें सुगंधित जल बहता है उसका जल अमृत के समान होता हुआ उन्हें पीने के लिए प्राप्त होता है ब्राह्मण थका हुआ आया हो ऋषि थका हुआ आया हो धूल से शरीर भरा हुआ हो ऐसे अतिथि रूप ब्राह्मण का जो अग्नि के समान है उसका जो आदर करता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं उसके चरण को धोना चाहिए और धो करके उसमें घृत का लेप करना चाहिए घी लगाने का भी पैर में वर्णन उसका बड़ा पुण्य लिखा हुआ महाराज घृत लेप के पुण्य का वर्णन किया है तो कहते हैं कि उन उनका लेप करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए कपिलायाम तू दत्तायाम यलम ज्येष्ठ पुष्कर तत्म भरत श्रेष्ठ विप्राणम पाद धावने महाभारत शो गए इसलिए सही श्लोक यही है युधिष्ठिर जेष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गाय के दान का फल जो है वही फल ब्राह्मणों के चरणों को धोने से मिल जाता है ऐसी इनकी महिमा है ब्राह्मणों के चरण पखाड़ने से पृथ्वी जब तक भीगी रहती है तब तक पितरलोक कमल के पत्ते से जल ग्रहण करते हैं ऐसी महिमा का वर्णन है कहते ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि सप्त तो हो जाते हैं आसन देने से इंद्र तृप्त हो जाते हैं चरण धोने से पितर तृप्त हो जाते हैं और भोजन कराने से ब्रह्माजी जी तृप्त हो जाते हैं ऐसा वर्णन है या वत्स्य वही पाद शिवस्थ प्रदृश्य तस्मिन् काले प्रदातव्या प्रयत्नेतरात्मना हे युधिष्ठिर जिस समय गाय गर्भणी हो आसन्न प्रसभा हो उस समय धर्मात्मा मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए गाय जिसमें बछड़ा या बछिया दे रही हो और बछड़े का मुख और खुरही बाहर योनि के मार्ग से बाहर निकले हों उस समय किसी पवित्र ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण करके बाणी मात्र से कोई कह दे अमुक गोत्र के अमुक नाम के ब्राह्मण को हमने यह गाय दी तो संपूर्ण सशल वन कानना संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य उसे प्राप्त हो वह गाय पृथ्वी का साक्षात स्वरूप मानी गई है उस गाय की प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण धरती की विधि पूर्वक प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त हो जाता है ऐसी महिमा का भी वर्णन है इसलिए लिखा है अंतरिक्ष गो बच्चो यावद योन्याम प्रदृश्यते तावत गऊ पृथ्वी जेया यावद गर्भम न तब तक उस साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है महाराज उस गाय के दान का फल क्या है बोले उस गाय के शरीर में जितने रोया हैं और उस बछड़ा अथवा बचिया के शरीर में जितने रोया हैं उनको उतनी हजार गुना कर दो उतने हजार वर्षों तक उनको पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है स्वर्गा लोगों की प्राप्ति कितना महत्व है महाराज उस समय गाय के दान का पर कान खोल के सुन लो गाय के दान का फल है इसका मतलब ये नहीं गैया खरीद के लाए दे दी हो गया पूर्ण उपनिषद में लिखा है जो दस गायों का पालन करता है वह एक गाय का दान कर सकता है जो सौ गायों का पालन करता है वह दस गायों का दान कर सकता है और जो हजार गायों का पालन करता है वो सौ गायों का दान कर सकता इसका मतलब गोदान की पात्रता हमें प्राप्त हो इसके लिए बहुत आवश्यक है गोपालन श्रद्धा की कमी के कारण असंभव जैसा दिखता है असंभव नहीं है सब कुछ संभव है आप बड़े बड़े बंबई कलकत्ता शहरों में रहकर भी 50 सौ किलोमीटर दूर भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाते हैं दूर जाकर के तो ऐसी सुंदर भूमि को देख करके खरीद करके आप वहाँ भारतीय देशी गायों के संरक्षण की सुंदर गौशाला नहीं बना सकते क्या अवश्य बना सकते हैं और उतने परिवार मिलकर के गोवृत्ति हो सकते हैं मेढका सिटी में कुछ महाराज जी के परिकर के प्रेमियों के द्वारा एक गौशाला की व्यवस्था देखी बहुत अच्छा लगा जगह किसी एक व्यक्ति की है और सबने दो दो गाय अपनी लेकर के वहाँ रखी हुई है वो गाय उन्हीं की गाय है दाना चाना पानी सब एक जगह राशि दे दी जाएगी उससे होगा और अपनी गाय का दूध खुद दुहा करके लाओ बछड़ा कमजोर नहीं होना चाहिए तो वो ममता बनी रहती है हमारी गैया ये हमारी गैया है इस तरह से भी गोश्त बनाए जा सकते हैं और परंपराएं गाय की की जा सकती हैं इसलिए गोदान की पात्रता के बिना हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ है हम गोदान के अधिकारी हों इसके लिए हमें दस गायों का पालन अवश्य करना चाहिए महाराज आज इतनी संख्या में गोवंश नहीं है कि एक व्यक्ति दस गायों का पालन कर सके कितनी कहाँ है कई व्यक्तियों पर मिलाकर एक गाय भी नहीं बैठेगी इसलिए गोवंश का संवर्धन भी करना चाहिए और संरक्षण भी करना चाहिए जिससे गोदान की पात्रता हमारी बनी रहे बोलो गौ माता की जय उस समय गऊ का दान करने से समुद्र गुफा पर्वत बंद के तहत पूरी पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है इसमें कोई अपने मन में संदेह मत करना जो ब्राह्मण किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते जिनका खानपान पान अत्यंत पवित्र है जो वेदों का पारायण करते हैं संध्या गायत्री करते हैं ऐसे ब्राह्मण खुद भी तर जाते हैं और उन ब्राह्मणों की सेवा जो करता है वो भी तर जाता है मारकंडी जी कहते हैं उनका करना चाहिए ब्राह्मण का ब्राह्मण को हथियार रखने का विधान नहीं है मनयु प्रहरणा विप्रा नभिप्रा शस्त्र हथियार से युद्ध करना उनका कर्म नहीं कई बार संपर्क संकट धर्म के ऊपर आ जाए तो उठा सकते है हथियार लेकिन वह आपद धर्म है स्वाभाविक धर्म उसका हथियार उठाना नहीं है उसकी तपस्या ही उसका हथियार है इसलिए ब्राह्मण को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि वज्रपाणी के समान वह व्यक्ति को नष्ट करने में समर्थ होता है युद्ध ने पूछा महाराज कौन सा शौच ऐसा है जिससे मनुष्य पवित्र हो सकता है सदा शुद्ध बना रहता है बोले मार्कंडे भर्षि ने कहा बाक शौच, कर्म शौच और जल शौच वाणी की पवित्रता बात शौच है सत्य बोलना मधुर बोलना क्रिया की पवित्रता कर्म शौच है और जल मिट्टी आदि का उचित प्रयोग करना ये जल शौच है ये तीन प्रकार के शौच का पालन करना चाहिए क्या धर्म है ध्यान से सुन लो साय प्रातः संध्याम यो ब्राह्मणो भुप सवते प्रजपन पावनी देवीम गायत्री वेदमातरम सतया पावितो देव्या ब्राह्मणो नष्ट किलविषा नसीदे प्रति गृह मपि मही कहते जो ब्राह्मण साय काल प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक संध्या करते हैं गायत्री जप करते हैं और वेदमाता गायत्री का श्रद्धा पूर्वक जब करते हैं कहते हैं ऐसे वेदज्ञ सदाचारी ब्राह्मण संपूर्ण पृथ्वी का दान भी ले लें तो भी प्रतिग्रह का दोष उन्हें नहीं लगता है ऐसी उनकी महिमा है जो ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक जप आदि करते हैं गायत्री का कहते उनके लिए दारुण ग्रह पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं गायत्री जप के प्रभाव से सारे ग्रह सौम्य हो जाते हैं ये चास्त दारुणा के चिद ग्रहा सूर्यादयो दिवि ते चास्त सौम्या जायंते शिवा शिव सदा कहते हैं जहाँ वेदज्ञ सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं उसी जगह को नगर कहते हैं जिस नगर में गाय नहीं रहती गायों के रहने का बड़ा स्थान नहीं है वो नगर भी नगर नहीं है ये लिखा है। ब्रजे वाप्य अथवा रणे यत्र ये बहुश्रुता तत्तन नगर, नगर मितु पार्थ तीर्थं तद भवे वह तीर्थ है वही नगर नगर है अन्यथा नगर भी नगर नहीं है और त्रिदंडारणम मौनम जटा भारोथ मुंडनम बलकलाजन कला जिन सम्वेष्टम पृथ चर्या शरीर परिपोषोषणम सर्वाण नेता मिथ्या यदि भाव न निर्मल महाभारत में सन्यासी के त्रिदंड की चर्चा अनेकों बार है एक दंड ग्रहण करने की चर्चा पूरे महाभारत में केवल एक बार है जो शिखा सूत्र से रहित सन्यास एक दंड जहां धारण किया जाता उसका विधान एक जगह है और त्रिदंड सन्यास का विधान महाभारत में अनेकों जगह है इसके बारे में हमने विचार किया विचार यह है कि शिखा सूत्र रहित जो सन्यास है उस्ताद धर्म इतना अधिक क्लिष्ट है अपने गोत्र का परिचय न दे अपने शील का परिचय न दे एक जगह निवास न करे इतना कठिन उसका धर्म है कि उस क्लिष्ट से क्लिष्ट धर्म का निर्वाह इस प्रकार के देह अभ्यास की विवृत्ति सामान्य साधकों के लिए अत्यंत कठिन है किंतु त्रिदंड धारण में शिखा सूत्र युक्त वह होता है शिखा धारण करता है यज्ञ सूत्र भी धारण करता है तर्पण संध्या देव कृत्य आदि का भी वह संपादन करता है इसलिए वह धारण जो है उसको लगता है इसी दृष्टि से बार बार उसका विधान महाभारत में व्यासी ने किया है पर एक विशेष बात कह रहे हैं त्रिदंड धारणम मौनम त्रिदंड धारण करना मौन रहना जटा रखाना अथवा मुड़ मुढ़ा के रहना बलकल वस्त्र धारण करना बड़े बड़े व्रतों का पालन करना जल में खड़े रहना अग्निहोत्र करना शरीर को सुखा देना ये सब मिथ्या हो जाता है यदि हमारा चित्त निर्मल नहीं है तो। चित्त की निर्मलता है तो सब ठीक है और चित्त की निर्मलता नहीं है तो ये सब किया कराया दूसरों को ठगने का काम है ऐसा समझना चाहिए ये बात भी कह दी है वृंदावन बिहारी चित्त निर्मल कैसे होगा वेद भगवान की आज्ञा है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि आहार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होगा अर्थात पवित्र आहार गो माता की कृपा से प्राप्त होगा हम गव्य पदार्थों का आहार करेंगे गो सेवा करेंगे तो हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा वृन्दावन बिहारी लाल जय तिस्थन गृह चुनि नित्यं सुचिर अलंकृत या वजीव दयावाश्च सर्व पाप प्रमुचते बड़ा प्यारा श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है कहते घर में ही कोई रहता है पर मननशील मुनि है असत चिंतन नहीं करता सद ब्रह्म का सदविद्या का चिंतन करता है वैदिक धर्म का पालन करता है बाहर भीतर से पवित्र रहता है सभी जीवों पर दया करता है ऐसा व्यक्ति उसे घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है घर में ही रहकर संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाएगा ये व्यासी कह रहे हैं ज्ञानेन कर्मणा बापी जरा मरण में व्याधे प्रही यते चोत्तम पदम ज्ञान से सत्कर्म के अनुष्ठान से आधि व्याधि आदि जितने विघ्न है उनका शमन हो जाता है कहते हैं जक्षराद अभविंधाय के श्लोक पदाकत सतैरन्नी सहस्त्र प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम कोई तत्व कहकर के संबोधित करते हैं कोई राम कृष्ण विष्णु शिव आदि अक्षरों से परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कोई वेद की रिचाओ के स्वाध्याय से उस परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं पर मारकंडे महर्षि करें युधिष्ठिर उस परमार्थ तत्व का अपरोक्ष ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात उपाय इसी को वेद में कहा गया ऋत्य ज्ञान मुक्ति ही ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है इसी को आदिशंकर्य भगवान कह रहे हैं गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमते न मुक्ति जन्मशतेन भजती जन्म शन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते अब ज्ञान क्या है लंबी चौड़ी बातें तो लंबी चौड़ी हैं कहाँ तक पढ़ोगे बड़े बड़े पोथाएं हम ही घबरा रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा बहुत बड़ा ग्रंथ है व्यास भगवान पार लगाएंगे इतना सा ज्ञान जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है और को समझे या न समझे हमको इतनी समझ भली है ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइ ने वृषभानु इतना ज्ञान भगवान मेरे हैं मैं भगवान का और को समझे या न समझे हमको इतनी समझ भली है ठाकुर अवध किशोर हमारे मिथिले लली बस यह ज्ञान प्राप्त कर ले भगवान हमारे अपने हैं अब भगवान से प्रेम करे भगवान नाम का जप करे कलिकाल में तो इतना ही जीव के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन है इस प्रकार से अलग अलग सबका वर्णन किया है और एक विशेष बात कही है अग्ने अत्यम प्रथम सुवर्णम भूवैष्णवी सूर्य सुता नभवन्ति लोकाश्रयस्ते नवंति दत्ता यंचनम काद्या एक और श्लोक कह देते क्या करें समय तो कम है फिर भी ना भूमि दो भूमि मसनासी राजन यान दो या नान यान यान कामान ब्राह्मणे भो दी तास्तान कामान जायमान प्रभु बहुत सुन्दर श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक ये युद्ध स्थिर जी कह रहे हैं जिसने कभी भूमिदान नहीं किया है उसको जन्म लेने के बाद भूमि प्राप्त नहीं होती है भूमि देने वाले कोई भूमि मिलेगी जिसने सवारी का दान नहीं किया वो सवारी को प्राप्त नहीं करता ना उस लोक में ना इस लोक में और जिस, जिस जिन पदार्थों का दान करता है वे ही परलोक में भी मिलते हैं और वे ही जन्म लेने के बाद मिलते हैं। इसलिए जो दिया है वही मिला है और जो देंगे वही परलोक में भी मिलेगा और पुनर्जन्म लेने के बाद भी मिलेगा अब भगवान की दया हो गई परलोक पुनर्जन्म के चक्कर से छूट कर, भगवान को प्राप्त हो गए तो और अच्छी बात है फिर तो संग्रह का मतलब क्या है फिर तो दान कर ही देना चाहिए इसलिए दान ही श्रेष्ठ है यहाँ ये कहने का तात्पर्य है अग्निह अपत्यम प्रथमम सुवर्णम अग्नि सुवर्ण अग्नि की पहली संतान है अग्नि से स्वर्ण उत्पन्न हुआ है भूमि विष्णु भगवान की पत्नी है और गायें भगवान सूर्य नारायण की कन्याएं हैं सूर्य की पुत्री गाय है ये भी सूर्य नारायण सूर्य नारायण की पुत्री गाय है इसलिए जो स्वर्ण दान करता है जो दान करता है और जो गोदान करता है ये तीन दान कर दे तो तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है स्वर्णदान दान, और गोदान कल हमने कहा था गोदान में तीनों हो जाते ठीक से गोदान किया जाए भूमिदान भी हो जाता है स्वर्णदान भी हो जाता है और गोदान तो वह है ही इसलिए तीनों लोगों का दान हो जाता है श्री वैशंपायन महर्षि ने आगे भी उत्तम कृषि के चरित्र का वर्णन किया है और कैसे भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया है श्वाकुवंशी राजा कुबलास्व जो है उनके धुन्धमार नाम कैसे पड़ा और कैसे उन्होंने धुंध नाम धुंधवार नाम के दैत्य का बद किया इस चरित्र का भी वर्णन किया है और विस्तार से यह चरित्र है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उन्होंने कैसे मधु कैटव का बद किया मधु कैटव के मेदा से युक्त होने के कारण इसका नाम मेदनी है इसलिए बिना गाय के गोवर गोमूत्र के लेप के धरती पवित्र नहीं होती और अपवित्र धरती पर किया गया साधन व्यर्थ हो जाता है ऐसा समझना चाहिए बोलो भक्त भगवान की जय वैशंपायन महर्षि इस चरित्र को जन्मे को सुना रहे हैं और महर्षि मार्कंडेय यह चरित्र चरित्रिशिर को सुना रहे हैं अब बहुत सुंदर प्रकरण आरंभ होने वाला है बड़ा प्रकरण है बड़ा सुंदर प्रकरण है हम उसका जरूर वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा समझिए कि महाभारत के सभी प्रकरण श्रेष्ठ हैं पर धर्म के सांगोपांग स्वरूप के वर्णन के लिए इस विस्तृत उपाख्यान के जैसा कोई दूसरा प्रकरण समझ में नहीं आता इतना श्रेष्ठ प्रकरण है इसमें सनातन धर्म का स्वरूप क्या है ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है इंद्रिय निग्रह का स्वरूप क्या है सब कुछ का वर्णन है कोई ऐसा विषय नहीं है धर्म धर्म और सदाचार के संबंध का जिसका ठीक ठीक निरूपण इस प्रकरण में नहीं हुआ है। ऐसा अद्भुत यह प्रकरण है पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का वर्णन है और माता पिता की सेवा के महात्म्य का वर्णन है आज हम यह चाहते थे कि हम अपना वक्तव्य एक बजे संपन्न कर दें उसके बाद कुछ प्रथमेणा महाराजी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो लेकिन आज जब कथा में आने के पूर्व हमको सूचना मिल गई कि हम सब पर कृपा करके महाराज जी दो तीन दिन और बिराजने वाले हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया हमने कि चलो ये तो बहुत आनंद की बात है दो तीन दिन महाराज जी और बिराजेंगे तो अब कल हम प्रवचन जो है महाराज जी के वचनामृत का लाभ हम लोग कल प्राप्त करेंगे इसी मंच से यहाँ बैठे हुए लोगों को आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा फोटो हमारा आएगा और बाणी महाराज जी की पहुंचेगी पूरे अच्छा तो हमको जो खबर मिली थी वो गलत थी क्या चलो कोई बात नहीं बदल गया होगा उस समय वही खबर होगी तो ठीक है महाराज जी ने कह दिया कि फिर समाप्ति पर एक बार फिर आएंगे तो इसी आशा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद पुनः प्राप्त हो तो आज तो समय कम रहा है तो आज थोड़ी देर और कह ले आख्यान तो कम से कम बहुत जल्दी करेंगे तो दो घंटे का आख्यान है उतना हो नहीं पाएगा तो इसलिए इसकी भूमिका सुना देती श्री वृन्दावन विहारी लाल की कहा स्रोतम इच्छा भगवन स्त्रीण महात्म्यम उत्तम कथ्यम तवया विप्र सूक्ष्म धर्म्यम चे भगवान पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का मैं श्रवण करना चाहता हूँ और सनातन धर्म के सूक्ष्म रहस्यों को भी मैं समझना चाहता हूँ हे भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष देवता कुछ ऐसे हैं जो साक्षात देवता है सूर्य चंद्रमा वायु पृथ्वी अग्नि पिता माता गुरु और गाय यह इस धरती के प्रत्यक्ष देवता है इसलिए इन प्रत्यक्ष देवों का साक्षात भगवत रूप मान करके ही आदर करना चाहिए समस्त गुर्जन पतिव्रता नारियां ये आदर के योग्य हैं ऐसा ही समझना चाहिए माता पिता पति अतिथि सबकी सेवा को करते हुए अपने मन की वृत्ति को सर्वथा एक जगह टिका करके रखना यह पातिव्रत धर्म है और यह तलवार की धार पर चलने के जैसा है इसलिए इस धर्म का पालन करने वाली नारियां माता पिता सास ससुर जेठ देवर पति पुत्र सबकी सेवा करते हुए अनन्य भाव से पति को ही परमात्मा का प्रतीक मानकर नारायण मानकर उसकी सेवा करने वाली शील सदाचार से संपन्न जो स्त्रिया है उनका बहुत बड़ा माहात्म्य शास्त्रों में कहा गया है एक पत्नी वृत पुरुषों का माहात्म्य ही शास्त्रों में कहा गया है कहते हैं मार्कंडेय महर्षि की माताएं दस महीने तक गर्भ में जीव को रखती हैं, फिर जन्म देती हैं, फिर सेवा करती हैं। उन स्त्रियों के उपकार से माताओं के उपकार से कौन उण हो सकता है कोई उर्ण नहीं हो सकता बड़े से बड़े संकट को झेलकर वेदना को सहकर वे संतान को उत्पन्न करती हैं, फिर उनका पालन पोषण करती हैं, घर में रहकर पिता माता की सेवा करती हैं और विवाह के बाद अपने पति की सास ससुर की सेवा करती हैं। तब तो उनको पालन करने का अवसर प्राप्त होता है कहते नारी के लिए नैव यज्ञ क्रिया का न श्रादम नोपवासकम या तो भर तया स्वर्गम जो नारी के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए नारी को स्वाहा स्वाहा नहीं करना चाहिए यज्ञ में अग्नि में नारियों को आहुति नहीं डालनी चाहिए नीव यज्ञ क्रिया काश्चिन न श्राद्ध की आवश्यकता नहीं उपवास की आवश्यकता नहीं वह केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके ही स्वर्ग को जीत लेती हैं। ऐसा पतिव्रता का महात्म है एक कौशिक नाम के ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूर्वक वे वेदों का स्वाध्याय करते थे और भिक्षा मांग करके पवित्र ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा लाते थे उसी को बना करके उसको तैयार करके बल्ले वैश्वेव आदि करके उसको ग्रहण करते थे एक दिन वे कौशिक नाम के ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे बटवृक्ष के नीचे बैठ करके उसी समय एक बगुली चिड़िया ने बीत कर दिया उनके ऊपर तो उनको क्रोध हो गया और उन्होंने जैसे उसकी ओर देखा वह बगुली चिड़िया जलकर भस्म हो गयी इससे उन ब्राह्मण के मन में अपने तप का थोड़ा अहंकार आ गया कि मेरा तप बहुत श्रेष्ठ है एक दिन की बात है वे कौशिक नाम के ब्राह्मण एक पतिव्रता स्त्री के यहाँ भिक्षा के लिए गए और दे की याचमान सो श्रिष्ठे कहा भगवत भिक्षा में देही और उस स्त्री ने कहा कि आती हूँ आप रुकिए मैं आती हूँ और वह आई नहीं न आने का हेतु यह था उसी समय उसका पति आ गया पति के चरणों को धोया शीतल जल पिलाया और वे भूख से पीड़ित थे उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है तो तुरंत थाल परोस करके उनको भोजन कराने बैठ, भोजन कराने लगी पति की सेवा में लग गई इसलिए आने में विलंब हुआ और जब पति ने भोजन कर लिया तब वह भिक्षा लेकर के आई ब्राह्मण को कोई कह दे ऋषि को संत को कोई कह दे की ठीक है आप ठहरी हम आते भिक्षा ले के तो फिर वह बन जाता है तब तक वह जा नहीं सकता जब तक वह आ न जाए क्योंकि बीच में छोड़ के चल देना भी अपराध होता है इस भाव से ब्राह्मण खड़ा रह गया और उसने कहा मन में सोचता कि ये गृहस्थी लोग साधु ब्राह्मणों के समय को फालतू ही समझते है चाहे जैसे इनके समय को बर्बाद कर दिया जाए ये माइक शुरू से ही बंद है हम सोच रहे हैं इधर ये बोलता क्यों नहीं आरंभ से ही एक माइक बोल रहा है क्यों ये बंद है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय तो हमको फालतू समझ रखा है हमारे समय को बर्बाद कर दिया वह साध्वी आई भिक्षा लेकर के भिक्षा दे दिया और कहा ब्राह्मण इतना क्रोध कर रहे हैं आप छोटी सी बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण ने कहा क्रोध न करूं तो क्या करूं कह दिया कि ठहर जाओ फिर आई नहीं अपने काम धंधे में लग गई हमारा सुना फालतू है क्या पतिव्रता ने कहा ब्राह्मण देवता में प्रणाम करती हूं मेरे अपराध को क्षमा करें मेरे पतिदेव आ गए थे मैं पतिव्रता नारी हूँ उनके चरण धोए आचमन के लिए जल्दी कुल्ला के लिए जल्दी दिया भोजन का थाल परोसा इसलिए थोड़ा विलंब हो गया आप अपराध को क्षमा करें ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है तेरा पति श्रेष्ठ हो गया तू गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है और अतिथि धर्म का तिरस्कार कर रही है तू धर्म का रहस्य नहीं जानती उसने हंसते हुए कहा ब्राह्मण देवता नाहम बला का विपर से यज क्रोधम तपोधन मैं बगुली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी लाल पीली आंख देखते ही जल के भस्म हो जाऊँ मैं एक सती पतिव्रता नारी हूँ आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते है आपको ही धर्म का रहस्य मालूम नहीं है आरोप आप हमारे ऊपर लगाते हैं बोले चलो असली भिक्षा तो मुझे आप ही मिली अब तुम ही बताओ धर्म का रहस्य क्या है बोले मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं है तुम आगे पता बता दिया एक व्याध के पास जाओ धर्म व्याध कसाई वो धर्म का रहस्य जानता है ब्राह्मण के तो होश उड़ गए बोले बताओ हम नहीं जानते रहस्य एक कसाई जानता है धर्म का रहस्य तो फिर वहां गया फिर कसाई ने एक बनिया के पास भेज दिया लम्बा चरित्र है समय